प्रकार उन अपने भक्तों को भजता हूं क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्गों का ही अनुसरण करते हैं भले ही उन्हें समझ में ना आवे लेकिन वह मेरी प्राप्ति के मार्ग पर ही चल रहे हैं यही समझना चाहिए क्योंकि वे मुझे पहचान नहीं पाते हैं मुझसे भिन्न अलग अलग देवतांतरों की उपासना में प्रवृत्त हो जाते हैं लेकिन वस्तुतः तत्व की दृष्टि से विचार करने पर उन देवतांतरों के रूप में अन्य देवी देवताओं के रूप में भी वे मेरी ही उपासना करते हैं क्योंकि उन देवताओं का अंतर्यामी भी तो मैं ही हूं मेरा तत्व न हो तो उन देवताओं की क्या महिमा है एक छोटा छोटा सा उदाहरण हम संकेत मात्र उसका कर रहे हैं उपनिषद की आख्याई का है कि देवराज इंद्र को तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने के बाद आशुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने के बाद अहंकार हो गया और उनके अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ही एक विलक्षण तेजोमयक्ष के रूप में प्रकट हुए उपनिषद की आख्याई का है इंद्र ने कहा भाई पता लगाओ ये विलक्षण तेजोमय महापुरुष कौन है पूछो इसका पता लगाओ कौन जाएगा सबसे पहले पता लगाने अग्नि बोले मैं जाऊंगा क्योंकि मैं सबसे प्रथम हूं वेद में सबसे पहले मेरी स्तुति की गई है अग्निमीडे पुरोहितम ऋग्वेद का पहला मंत्र है बोले ठीक है आप जाइए अग्निदेव पहुंचे यक्ष ने पूछा कौन हो तुम कस्तम कौन हो बोले जात वेदा हम मैं जात वेदा अग्नि हूं क्या कर सकते हो अरे क्या कर सकते हो आप हमको नहीं जानते इस सारे ब्रह्मांड को एक थोड़ी ही देर में एक ही मुहूर्त में थोड़ी ही देर में संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाकर भस्मसात कर सकता हूं इतनी मुझ में शक्ति है तो भगवान बोले वाह ये तो बहुत ऊंची बात है ये तिनका जला के दिखाओ तो तुम्हारी बात पर हम विश्वास कर लेंगे अग्नि ने संपूर्ण शक्ति लगा दी पर तिनका नहीं जला सके निराश हो चले आ बोले महाराज में तो नहीं पता लगा पाया आखिर वो है कौन जो सामने जाता है उसी की शक्ति हर लेता है। वायु गए बोले हम जाएंगे कौन हो आप कौन हो तुम बोले मातृस्वा हम मैं वायु हूं क्या कर सकते अरे बोले क्या कर सकते हैं तो आपको पता नहीं क्या कर सकते हैं बड़े से बड़े पहाड़ों को सूखे पत्तों के जैसे आकाश में उड़ा सकते हैं सारी धरती को उलट पुलट कर सकते हैं मैं प्रचंड प्रभंजन हूं वायु हूँ बोले तो ठीक तो है हम विश्वास जरूर करेंगे आपकी बात पर इस तिनके को उड़ाओ वायु उड़ा नहीं सके वरुण आकर उसको गीला नहीं कर सके ये सब विचारे निराश होकर लौट गए इंद्र ने कहा मैं खुद आता हूं इंद्र आया तो वह तेजोमय जो यक्ष के रूप में प्रकट हुए थे वे अंतरहित तो हो गए और भगवती उमा देवी प्रकट हो गई और उन्होंने कहा इंद्र तुम्हें अहंकार हो गया था उसको दूर करने के लिए भगवान आए हैं इसका मतलब है देवताओं, देवताओं में जो पूज्यत्व है जिसके कारण उनकी आराधना उपासना होती है उनका आदर सत्कार सम्मान पूजन होता है यह स्वतंत्र उनकी सामर्थ्य नहीं है यह सामर्थ्य भी भगवत प्रदत्त ही है अग्नि में जलाने की सामर्थ्य वायु में उड़ाने की सामर्थ्य पानी में गीला करने की सामर्थ्य वो इन देवताओं की नहीं है ये भगवान के द्वारा दी गई सामर्थ्य इसलिए भगवान कहते हैं किसी को भी अपना करके कोई जीव साधन करता है तो मेरे ही मार्ग पर चलता है मेरे ही मार्ग पर चलता है इसका तात्पर्य अंत में यदि वो चल पड़ेगा सनातन धर्म की यही विशेषता है किसी भी मार्ग का आश्रय लेकर एक बार चल पड़े अब बंधन करे चलता रहे तो जो परम लक्ष्य है वहां तक पहुंच जाएगा सांख्यम पशुपति मत वैष्णव मिन्ने पर मिद पथ्य मिचीना वैचित्रद्रिजुकुटिल नृणामेको गम्यस्तमसी पयसा मर्णव इव अंत में सबको भगवान की ही शरण में जाना है जैसे हम एक उदाहरण दें कोई भगवान गणेश का भक्त है अब गणेश जी की उपासना करते करते भगवान गणेश का साक्षात्कार हुआ तो गणेश जी की भी हाथ में माला दिखाई पड़ेगी तो भगत जरूर पूछेगा कि जय जय हम तो आपको ही अपना परमात्मा मानते हैं पर आप किसका भजन कर रहे हैं है? आपके हाथ में माला है आप जप कर रहे हैं किसका स्मरण कर रहे हैं तो गणेश जी यही उत्तर देंगे जिन भगवान के नाम का स्मरण करके हम प्रथम पूजे हुए हैं उन्हीं भगवान का हम सतत स्मरण कर रहे हैं महिमा जासु जान गण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ श्री रामानंद संप्रदाय के श्री भगवान के द्वादश शिष्यों में श्री मनुजी मनु जी के श्री पीपाजी महाराज पहले भगवती देवी के भक्त थे प्रथम भवानी भक्त मुक्ति मांगन को नो तो सत्य कहो ते ही शक्ति सुदृढ़ हरि शरण बतायो भगवती का साक्षात्कार प्राप्त कर चुके थे और भगवती दुर्गा ने ही उनको आचार्य चरणों की शरण में भेजा भगवान की शरण हो जाय का भक्त सत्राजित पहले सूर्य का भक्त था लेकिन बाद में कृष्ण भक्त हो गया अपनी बेटी सत्यभामा भगवान को विवाह दी बाणासुर भगवान शिव का भक्त है लेकिन अंत में श्री कृष्ण की महिमा का ज्ञान शंकर जी ने स्वयं युद्ध करके और अपने पुत्रों और गणों के सहित पराजित हो करके और श्री कृष्ण महिमा का ज्ञान अपने भक्त बाणासुर को करा दिया देखो हम पूरे कार्तिक गणेश वीरभद्र सबके साथ हमने युद्ध किया और हमने भी पूरी ताकत लगा दी लड़ने में लेकिन इन श्री कृष्ण ने एक ज्रम्भरणास्त्र छोड़ा और हम तो नंदीश्वर पर ही खर्रा लेने लग गए सो गए और जो हजार भुजाओं से तुम इतना अहंकार कर रहे हो इनको गाजर मूली के समान सुदर्शन चक्र से काट दिया अब हमारा वरदान भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता ये चाहे तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी और प्रार्थना की प्रभु महाराज मेरा भगत है मैंने अमरत्व इसे दिया है कम से कम थोड़ा हमारे वचन की लाज रखिए भगवान बोले अब तक तो हजार हाथ वाला था अब चार हाथ वाला हो गया हमारे पार्षद भी चार हाथ वाले होते हैं आपका तो है ही हमारा भी हो गया है? अब प्रहलाद जी का वंशज हम इसको मारेंगे नहीं कहने का तात्पर्य की शरणागति के कोई गति नहीं है अब बस बात यह है कि देवतांतर की उपासना के मार्ग पर चल के जाओ तो भी घूम फिर के वहां पहुंचना है और सीधे सीधे भगवत शरणागत हो करके अनन्य भाव से भगवान की उपासना के मार्ग पर चल के जाओ तो भी वहीं पहुंचना है अभी आपकी इच्छा ऐसे घूम के जाना चाहते हो कि सीधे जाना चाहते हो पर पहुंचना वहीं पड़ेगा वहां पहुंचे बिना कल्याण नहीं है इसलिए हे अर्जुन कांक्षत कर्मणाम श्रद्धि यजंत इह देवता शिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि कर्मजा कहते हैं कि मनुष्य लोक में कर्मों के फलों को चाहने वाले लोग देवताओं की पूजा किया करते हैं और उनको उन उपासना रूप कर्मों के द्वारा उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाती है हे अर्जुन वेद मेरा स्वरूप है नित्य सिद्ध अनादि अपौरुष वेद साक्षात मेरा स्वरूप है वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूति सुश्रम वेद प्रणही तो धर्मो धर्मो यद विपर्य वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूति सुश्रम वेद में जिसका विधान है वो धर्म है और वेद में जिसका निषेध है वह अधर्म है वेद में जिसका विधान है वो धर्म है और वेद में जिसका निषेध है वो अधर्म है वेद साक्षात परमात्मा का स्वरूप है वेदो नारायण साक्षात साक्षात नारायण है और स्वयंभू है अर्थात स्वयं प्रकट होने वाला है उसको कोई बनाने वाला नहीं है उसका कोई निर्माता नहीं है उस मेरे आत्म स्वरूप नित्य सिद्ध अनाधि अपौरुषीय वेदों के द्वारा गुण और कर्म के विभाग के अनुसार मैंने चार वर्ण और चार आश्रमों की सृष्टि की है उसका कर्ता भी मुझ परमात्मा को अर्थात साक्षात वेद को ही तुम स्वीकार करना समझना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूद्र ये जो चार वर्ण हैं ये गुण और कर्मों के विभाग इनके ये समूह इनके गुण इनके कर्मों का विभाग भी मेरे स्वरूपभूत वेद के द्वारा प्रकट किया गया है इसलिए सृष्टि की रचना का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमात्मा को अकर्ता ही समझना चाहिए मैं कर्ता होता हुआ भी अकर्ता ही हूं इसका तात्पर्य क्या है इसका तात्पर्य है कि भगवान ने अपनी कर कर्मों की दिव्यता को प्रतिपादित किया है मैने भगवान कहते हैं कि प्रायः संसार के जितने कर्ता होते हैं उन्हें या तो राग प्राप्त हो जाता है कर्म करने से या द्वेष प्राप्त हो जाता है हैं? वे राग और रोष से युक्त तो हो जाते हैं कर्म करने के बाद किसी न किसी भाव से ग्रसित तो हो जाते हैं कर्ता का अहंकार होने के कारण लेकिन मैं सब कुछ का करता होता हुआ न राग मुझ में होता है और न रोष में होता है हाँ नाटक खेलने में कभी राग भी दिखा देता हूँ कभी रोष भी दिखा देता हूँ यथार्थ में न मुझ में राग है न रोष है इस भाव को गोस्वामी जी ने भी कहा है यद्यपि सम न राग न रोसू गह पाप पुण्य गुण दो तदपि करही सम विषम विहारा भक्त भक्त हृदय अनुसारा अब ध्यान दें इस श्लोक के संबंध में अलग अलग लोगों के मत हैं कुछ महानुभावों का मत है कि गुण कर्म के विभाग से भगवान ने वर्णों की सृष्टि की है जिसके जैसे कर्म जिसके जैसे गुण उसके अनुरूप उसकी जाति का निर्णय किया गया माने वे जन्मना जाति नहीं मानते हैं कर्मणा जाति मानते हैं कर्म से जाति और जातिया बनी हुई हैं जन्म से किसी की कोई जाति नहीं होती है जन्म से तो सब मनुष्य ही होते हैं यह भी एक मान्यता लोगों में है हम किसी का खंडन मंडन करने यहाँ नहीं बैठे हैं हम तो भगवान व्यास के सिद्धांत का प्रतिपादन करने यहाँ बैठे हैं क्योंकि हमारा पक्ष विपक्ष कुछ नहीं व्यास भगवान का मत ही हमारा अपना मत है और जो मत भगवान व्यास के मत से मेल नहीं खाता है वो मत हमारा मत नहीं हो सकता है व्यास साक्षात परमात्मा है व्यास नारायण है अनादिकाल से जीवों के जो जन्म कर्म हैं अनेक अनेक शरीरों को ग्रहण करके जो उन्होंने विभिन्न राग अथवा रोष पूर्वक कर्म किए हैं और उन कर्मों का फलभोग अभी नहीं हुआ उन्हीं कर्मों के अनुसार सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की अधिकता अथवा न्यूनता व्यक्ति में होती है सब जीव एक एक जैसे नहीं दिखते किसी में सतोगुण अधिक है तो किसी में रजोगुण अधिक है तो किसी में तमोगुण की अधिकता है कोई ऐसे हैं जो मिश्रित हैं कुछ ऐसे हैं जो तीनों गुणों से ऊपर उठ चुके हैं गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं तो आखिर मनुष्य जाति देखने में आकार प्रकार तो एक जैसा है लेकिन इन सब जीवों के अलग अलग प्रकृतियां कैसे हो गईं? इस संबंध में विचार तो करना पड़ेगा कि नहीं तो कहते हैं उन जीवों के प्राक्तन शरीरों से किए गए जो शुभाशुभ कर्म हैं, जिन कर्म फलों का भोग नहीं हुआ है उन कर्म फलों के भोग के लिए ही प्रारब्ध के अनुकूल मनुष्य का अमुक वर्ण में जन्म होता है अमुक जाति में जन्म होता है उसका उसके, उसके पूर्वकृत कर्मों के अनुसार ही वह उस जाति में गया है और उसके अनुसार ही कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होता है तो कोई क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होता है तो कोई वैश्य कुल में उत्पन्न होता है तो कोई चतुर्थ वर्ण में उत्पन्न होता है अरे कहाँ तक कहें उन पूर्व शरीरों से किए गए शुभाशुभ कर्मों के अनुसार ही देवता मनुष्य पितर त्रियक आदि योनियों में भी उन्हें जाना पड़ता है अर्थात जीव कहीं भी जाए उसके गुण और कर्मों का जो फल है वह उनका पीछा छोड़ता नहीं है वो उनके पीछे चल करके कर जाते हैं इसीलिए परमात्मा की सृष्टि में विषमता का आरोप नहीं लगाते हैं विद्वान पुरुष नहीं तो भगवान की सृष्टि में विषमता का आरोप लगा देना चाहिए विषम है ही है सृष्टि कहां है सम सृष्टि भगवान की सृष्टि में बड़ी विषमता है कोई महामूर्ख है तो कोई महामहोपाध्याय भी है कोई एकदम कंगाल शिरोमणि है तो किसी के पास इतना धन है जिसको खुद ही पता नहीं मेरे पास कितना धन है कोई एकदम ऐसा है दुबला पतला सीकिया पहलवान कि अच्छी आंधी आवे तोड़ जाए और कुछ ऐसे है कि जिनको दो चार लोगों को उठा के खड़ा करना पड़ता है इतना भारी शरीर हो गया ये क्या है सब अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार ही सबको शरीर मिला है गुण कर्मों के अनुसार इसलिए आजकल की जो नई विचारधारा है वो नई विचारधारा है कि वर्णों का विभाग कर्म से मानना चाहिए जन्म से नहीं मानना चाहिए किंतु इसका उत्तर सही उत्तर बिना किसी दुराग्रह के सही उत्तर यह है कि जाति का निर्णय जन्म से होता है किंतु उस जाति में जन्म किसी ने ले लिया है उस जाति के अनुरूप यदि उसके कर्म नहीं है तो वह संपूर्ण रूप से उस जाति का अभी नहीं हो पाया है जैसे हम उदाहरण दें ब्राह्मण जाति में किसी ने जन्म लिया है और ब्राह्मणोचित कर्म उसके नहीं हैं, तब तो उसको क्या माना जाएगा शास्त्र की भाषा में उसको द्विज बंधु कहा जाएगा उसको ब्रह्म बंधु कहा जाएगा ब्राह्मण नहीं है ब्राह्मण के बंधु के जैसा है माने धर्म भ्रष्ट पतित ब्राह्मण को द्विज बंधु कहा जाता है इसी प्रकार से कोई जन्म से क्षत्रिय है लेकिन क्षत्रिय के जो धर्मों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है वो उसमें नहीं है तो क्षत्रबंधु उसको कहा जाए क्षत्रिय बंधु कहा जाएगा या क्षत्रबंधु कहा जाएगा इसी प्रकार से वैश्य बंधु कहा जाएगा वैश्य के गुण नहीं हैं वैश्य जाति में जन्म लिया है तो वैश्य बंधु कहा जाएगा शूद्र बंधु कहा जाएगा अब संस्कृत ज्ञान की महाराजी बड़ी कमी आ गई है इसलिए लोग जाति वाचक शब्दों के आगे बंधु शब्द लगा देते हैं तिवारी बंधु ठाकुर बंधु बुंदेला बंधु और गुप्ता बंधु वो तो बेचारे जानते नहीं कि बंधु लगाने से अर्थ घटता है कि बढ़ता है बंधु शब्द लगा देते ही उसकी निंदा अर्थ हो जाता माने ब्राह्मण बंधु माने होगा नीच ब्राह्मण क्षत्रिय बंधु माने होगा धर्म धर्मभ्रष्ट क्षत्रिय इसलिए जाति सूचक शब्द के साथ बंधु शब्द का समास नहीं करना चाहिए लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है इसलिए बड़े भाव से लोग लिखते हैं तिवारी बंधु चतुर्वेदी बंधु दीवालों पर लिखते हैं ना जाति शब्द का अर्थ क्या है जनने या प्राप्यते सा जाति जनी प्रादुर्भाव धातु से जाति शब्द निष्पन्न होता है जो जन्म से प्राप्त होती है उसको जाति कहते हैं कर्म से उस जाति का परिष्कार होता है किंतु जाति का निर्णय जन्म से होता है बहुत से लोग कहते हैं जन्म से तो सब शूद्र ही होते हैं और संस्कार होने से द्विज हो जाते हैं संपूर्ण महाभारत का पाठ कर लेने के बाद भी हमें यह श्लोक महाभारत में नहीं मिला और अब तक जितने पुराण भगवत कृपा से गुरु कृपा से जिनको देखने का अवसर मिला उनमें भी कहीं यह प्रमाण नहीं मिला कि जन्म से कोई हीन होता है नहीं नहीं ऐसा नहीं अभी नचकेता का द्विजाति संस्कार कहां हुआ था अभी पांच वर्ष का था उसका जनेऊ कहां हुआ था उपनयन संस्कार नचकेता का नहीं हुआ था और उसके पिता ने कहा मृत्यु ददामी मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं और नचकेता ऋषि बालक अपने तपोवल से यमलोक लोग पहुंच गया यमराज कहीं गए थे किसी काम से बाहर तीन दिन की छुट्टी पर थे तीन दिन तक बिना खाए पिए नचकेता बैठा रहा और जब लौट करके यमराज आए तो उन्होंने विधिवत अर्घपाद्य आदि देकर उसका पूजन किया उपनिषद में लिखा कि नहीं अर्घपाद्य आदि निवेदित किया अब आपके सिद्धांत के अनुसार तो अभी द्विजाति संस्कार उसके हुए ही नहीं तो अब तो वो यमराज के द्वारा अर्घपाध्यादि का अधिकारी कैसे द्रोणाचार्य शाक्षात महर्षि भरद्वाज के पुत्र हैं महाभारत के अनुसार इसलिए द्रोणाचार्य का नाम है भारद्वाज महर्षि भरद्वाज का अमोघ तेज वह द्रोण नामक यज्ञ पात्र में स्थापित हुआ और उस द्रोण पात्र से उनका जन्म होने से उनका नाम द्रोण हुआ द्रोणाचार्य हुआ भरद्वाज पुत्र होने से उन्हें भारद्वाज कहा जाता है द्रोण को अब देखो जन्म से ब्राह्मण है और काम क्या किया कितना नरसंहार किया इतना नरसंहार किया और महाराज युद्ध में भीष्म और द्रोण इन्होंने तो क्या कहना दस करोड़ सैनिकों को अकेले भीष्म ने मारा है कितने दस करोड़ दस हजार रथियों का संहार तो नित्य में संकल्प पूर्वक करते थे जब कुछ खाएंगे पिएंगे, जब दस हजार रथियों का संहार कर देंगे सेना को मिला के करोड़ रोज दस करोड़ का बद किया और द्रोणाचार्य का पराक्रम तो महाराज क्या कहना पर उन्हें क्षत्रिय नहीं कहा गया कहा गया क्षत्रिय अब हैं तो ब्राह्मण कर्म का किया तब तो आपके कर्म के सिद्धांत के अनुसार द्रोणाचार्य को क्षत्रिय हो जाना चाहिए लेकिन वे क्षत्रिय नहीं हुए और क्षत्रिय की तरह नहीं मरे ब्राह्मण की तरह उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया जिस समय वे भयंकर घोर कर्म करने के लिए प्रस्तुत हो गए तो उस समय आकाश में ऋषि मंडली का दर्शन हुआ और उन्होंने कहा द्रोणाचार्य तुम महर्षि भरद्वाज के पुत्र हो अपने स्वरूप को संभालो और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब मैं समाचार सुनूंगा कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो चुकी है मैं युद्ध नहीं करूंगा वही आचवन प्राणायाम करके वे अपने रथ पर ही बैठ गए और महाभारत में स्पष्ट वर्णन है कि द्रोणाचार्य ऋषियों के देखते देखते दिव्य रूप धारण करके ब्रह्मलोक चले गए उनका जीवात्मा ब्रह्मलोक ऋषियों को जो गति प्राप्त होती वो गति द्रोणाचार्य को प्राप्त हुई और द्रोणाचार्य के बध के लिए ध्रष्टद्न का जन्म हुआ था तो वो तो जा ही चुके थे उनका चेतन जीवात्मा तो ब्रह्मलोक पहुंच चुका था जैसे कोई शरीर को काट दे ऐसे ही उनके मस्तक को ध्रष्ट ने काट दिया इसलिए यथा काकाज जातमात्र काकत्व यथा शुकाज जातमात्र शुकत्व तथय ब्राह्मण्याम ब्राह्मणाज जात मातृत्व ब्रह्मत्व क्षत्रियत्व वैश्यव शूद्रव वैसा समझना चाहिए यही सनातन धर्म की पद्धति है यदि ऐसा हम नहीं मानेंगे तो फिर तो जाति का निर्णय हो ही नहीं सकेगा आप लोग कहेंगे तुम्हारी जाति के पीछे आप पढ़ क्यों गए जाति की जरूरत क्या है बिना जाति के क्या काम नहीं चल सकता सनातन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था का नाम है वर्ण व्यवस्था ये त्रिकालज्ञ ऋषियों ने इतनी महत्वपूर्ण व्यवस्था वेदों के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत की है महाराज यदि इस व्यवस्था का समाज आदर करे तो कम से कम इस व्यवस्था को मानने वाले समाज का कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं होगा कोई भूखा नहीं होगा कोई प्यासा नहीं होगा कोई धनहीन और वस्त्रहीन नहीं होगा समस्याएं बेरोजगारी भुखमरी भ्रष्टाचार की जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं का मूल कारण है हमें जो संस्कार जो व्यवसाय जो धर्म हमें जन्म से प्राप्त हुआ था वो हम नहीं कर रहे हम दूसरे के अधिकार का अतिक्रमण कर रहे हैं तो एक दूसरे के अधिकार का एक एक दूसरे अतिक्रमण करने लग जाएंगे उनका हनन करने लग जाएंगे तो जिनके अधिकारों को छीना गया वे तो बेरोजगार हो ही जाएंगे और हमारे यहां ट्रेनिंग सेंटर खोलने की जरूरत नहीं थी वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग अपने पैतृक संस्कारों से ही सारे सब कुछ प्राप्त कर लेते थे अब जैसे हम एक उदाहरण दें वृंदावन में ब्रह्मकुंड पे हमारे यहाँ कुल्लड़ घड़ा बड़ा बनाने वाले हमारे वृंदावन के प्रजापति भाई हैं तो एक बार हम आ रहे थे हमने देखा एक छोटा सा बच्चा हम समझते हैं आठ नौ साल का भी मुश्किल को होगा सर वो इतने बढ़िया बढ़िया कुल्लड़ बना रहा था पर ही और कुल्लड़ देख के हमें बड़ा आश्चर्य थोड़ी देर खड़े हो गए देखने तमाशा खट से ऐसे करके कुल्हड़ बना देता सूत से काट लेता अब देखने में तो हमको भी लगा कि बहुत सरल है ऐसे माटी का धोधा बना लो डंडा घुसे के घुमा तो दो चाक को वो चाक तो दूसरा घुमाता था वो तो तुरंत बैठ करके बनाने लग जाता था आश्चर्य की बात पर हम चाह कर भी वैसे कुल्लड़ नहीं बना सकते हैं चाय जितनी देर खड़े खड़े देखते रहे हाँ बना तो सकते हैं कुछ समय तक हमको अभ्यास करना पड़ेगा फिर भी उसके जैसे नहीं बना पाएंगे कुछ ना कुछ गड़बड़ बनाएंगे अब ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला उसको कलश कहां रखना चाहिए दीपक कहां रखना चाहिए चौक कैसे पूरना चाहिए पूजन की थाली कैसे सजाना चाहिए उसको ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी उसको इस संस्कार में सत्यनारायण की कथा बांचना तो पेट से सीख के आया तो ये क्या है ये जन्मांतरीय संस्कार है जो जिसका काम है अब हमारा हम हमको भगवत कृपा से संतों की कृपा से जो सेवा हम कर सकते हैं वो हमें मिल जाए तो हम उसको अच्छी प्रकार से करेंगे श्रद्धा पूर्वक करेंगे भगवान के मंदिर में सेवा पूजा करने का काम हो बहुत अच्छी प्रकार से कर सकते हैं भाव से कर सकते हैं सुंदर पोशाक धारण करना ठाकुर जी के मुखार पे पत्रावली बनाना श्रृंगार करना इसमें खूब रुचि है अब कोई कहे गड्ढा खोदो तो ये हमने कभी खोदा नहीं तो हम कैसे खोदेंगे मकान बनाओ तो मकान तो हम नहीं बना सकते ना गड्ढा खोद सकते ना मकान बना सकते इसके लिए हम अयोग्य हैं तो अपने अपने वर्ण के अनुसार अभी आप लोगों ने जो उस कौशिक नाम के ब्राह्मण का उपाख्यान महाभारत की कथा में सुना उसमें क्या था उस धर्म व्याध से कौशिक ब्राह्मण पूछ रहा है कि आप कसाई होते हुए भी महान ऋषि मालूम पड़ते हैं आप कोई सामान्य पुरुष नहीं है आपको मैं ऋषि मानता हूं कौशिक वेदज्ञ ब्राह्मण कहता मैं आपको ऋषि मानता हूं आपको जरूर अपने पूर्व जन्म का ज्ञान होगा किस कारण से आपको कसाई के कुल में आना पड़ा तो अब देखो जाति का निर्णय पूर्वकृत शरीरों के कर्मानुसार होता यह हम प्रमाणित करना चाहते हैं तो उस धर्म व्याध ने अपना पूर्व चरित्र बताया कि मैं पूर्व जन्म ऋषि कुमार ही था मेरे पिता ऋषि थे गुरुकुल था वेदों का स्वाध्याय करता था एक राजा हमारे पिता के पास आता था राजकुमार आता था राजकुमार से हमारी मित्रता हो गई राजकुमार धनुर्वाण धनुष विद्या का अभ्यास कर रहा था मैं भी उसके साथ धनुर्वाण की विद्या का अभ्यास करने लग गया और एक गांठ वाला झुकी हुई गांठ वाला बाण मैंने प्रहार किया और वो बाण एक ऋषि में जाकर के लगा ऋषि बहुत व्यथित हो गए घायल हो गए यद्यपि उनकी मृत्यु नहीं हुई पर मैं जाकर जब क्षमा मांगने लग गया तो उनको क्रोध चढ़ाया ब्राह्मण का पुत्र होकर ऋषि का पुत्र होकर के और बहेलिए के जैसे तक तक करके बाण मार रहा है जा ब्याध कुल में उत्पन्न हो जाप जा, दे दिया बोला महाराज आप मरे तो नहीं थोड़ा घायल ही तो हुए चोट तो लगी गई अब अपराध क्षमा करो अब हम ऐसा नहीं करेंगे बोले अब तो जो वाणी निकलनी थी सो तो निकल गई अब उसका परिमार्जन संभव नहीं है हाँ ये बात जरूर है कि तुमको कसाई के कुल में जाना तो पड़ेगा लेकिन वहाँ एक ब्राह्मण के साथ धर्म चर्चा करके उस दोष से मुक्त होकर के तुम पुनः सनातन ऋषि लोगों को प्राप्त कर लोगे तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाए आशीर्वाद भी दे तो वो कहता है कि देखिए यद्यपि तुम्हें मेरे व्यवसाय को देखकर कर घृणा हो रही है लेकिन मैं अपने व्यवसाय से घृणा नहीं करता क्योंकि पूर्वकृत कर्मों के फलभोग के लिए ही हमारा इस जाति में जन्म हुआ है अब मनुष्य को मांस नहीं खाना चाहिए जातिगत मेरा काम है इसलिए मैं मांस दूसरों से खरीद लेता हूँ किसी प्राणी की हिंसा नहीं करता हूँ और जो मांस खरीदने वाले हैं उनको मैं बेच देता हूँ जो कुछ लाभांश मिल जाता उससे मैं अपने घर का निर्वाह कर लेता हूँ मैं स्वयं हिंसा नहीं करता मैं स्वयं मांस नहीं खाता मध्यपान नहीं करता व्यभिचार में प्रवृत्त नहीं होता अन्याय पूर्वक धन नहीं कमाता असत्य भाषण नहीं करता ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ सत्य का पालन करता हूँ सदाचार का पालन करता हूँ और मैंने अपने आराध्य उपास्य के रूप में लक्ष्मी नारायण सीता राम जी श्यामा श्याम मानकर अपने पिता माता की ही सेवा की है और पिता माता की सेवा के प्रभाव से इस धर्म के पालन के प्रभाव से मुझे सब कुछ का ज्ञान हो गया तो कोई भी जाति भगवान के उपासना के लिए अयोग्य नहीं है सभी मनुष्य मात्र भगवान की उपासना कर सकते हैं क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाय सब भगवान के हैं इसलिए सभी प्राणियों को भगवान की भक्ति का अधिकार है पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर हो पुरुष हो स्त्री हो सब भगवान की उपासना कर सकते हैं भगवान की उपासना का किसी से निषेध नहीं है किसी से विरोध नहीं है अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करते हुए वर्णाश्रम में श्रद्धा रखते हुए और अपने अपने अधिकार के अनुरूप सबको भगवान की भक्ति करनी चाहिए हमारे इस राष्ट्र में महान संत श्री रैदास जी कितने उच्च कोटि के संत हो गए नाभा गोस्वामी जी का तो कथन है वर्णाश्रम अभिमान तज पदरज बंद जा सुकी संदेह ग्रंथि खंडन निपुण निपुणी दी रैदास जी महाराज जब वे गंगा स्नान के लिए चलकर के जाते भगवान नाम संकीर्तन करते हुए रैदास जी चलते उनका रोम रोम पुलकित तो हो उठता उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहने लग जाती उनकी उस प्रेम विह्वल अवस्था को देख करके काशी के बड़े बड़े लोग अपने वर्ण और आश्रम की के अहंकार का त्याग करके जिस मार्ग से रैदास जी चलकर जाते हैं उस मार्ग की उनकी चरण रच की वंदना करते हैं धन्य है रैदास जी महाराज धन्य है रैदास जी महाराज विरोध हुआ काशी में रैदास जी महाराज का ये सेवा पूजा नहीं कर सकते वो किसी के यहाँ जाकर सेवा पूजा नहीं कर रहे थे न किसी का पूजा पाठ करा रहे थे वे तो गंगा स्नान के लिए गए थे गंगा स्नान में गोल मटोल शिला उनको मिल गई जो उनके पूर्व जन्म के सिब्य ठाकुर जी ही थे ठाकुर भक्तों का पीछा छोड़ते नहीं वहीं मिल गए उनके ठाकुर जी उनको उन्हीं की सेवा रेदास जी महाराज किया करते थे लोगों ने कहा नहीं नहीं महाराज ये बिल्कुल नहीं कर सकता ये चर्मकार है ये कैसे करेगा सेवा पूजा राजा को भर दिया गया और राजा ने दरबार में रैदास जी को बुलाया और राजा भगवान बैठ गए राजा के भीतर राजा ने निर्णय दे दिया कि जिसके बुलाने से ठाकुर जी पास चले आवे वो पूजा का अधिकारी एक तरफ ब्राह्मण देवता विराजमान हो गए एक तरफ अकेले रैदास जी विराजमान हो गए भगवान ब्राह्मण देव अवश्य हैं कितु उन ब्राह्मणों में रैदास के प्रति असदभाव था इससे भगवान प्रसन्न नहीं थे वे बेचारे वेद पाठ करते करते उनके कंठ सूख गए भगवान हिले डुले तक नहीं क्योंकि वो भगवान को तो शिला समझ रहे थे कहाँ से शिला हिले डुले और रैदास जी ने कोई मंत्र मंत्र नहीं क्या जाने बेचारे मंत्र रह दास जी रहदास जी ने तो एक ही बात कही पतित तो पावन नाम राज कीजिए पतित पावन नाम आज सांच कीजिए विलंब छाड़ी आइए विलंब छाड़ी आइए कि तो बुला लीजिए आज मौका है पतित पावन नाम को सत्य कर दीजिए आ जाइए और नहीं आते हैं तो बुला लीजिए यदि आपकी सेवा पूजा से मैं वंचित हो जाऊंगा तो मैं जीवित नहीं रह सकता आपकी भक्ति के बिना महाराज काशी की घटना सबके देखते देखते सिंहासन के से ठाकुर जी आए और रैदास जी की छाती से लग गए सबने रैदास जी को वंदन किया सबरी जी की दासी की भक्ति आहा, आहा। इसलिए हमारे वृंदावन के रसिक महान रसिक श्री भगवत सिखदेव जी ने कहा तीन लोक चौदह भुवनन में भय हो ये हरी प्यारे तीन सौ व्यवहार हमारो अभिमानिन ते न्यारे भगवत रसिक रसिक परिकर कर सादर भोजन पावे ऊंचो कुल आचार अनादर देख ध्यान नहीं लावे हम सो इन साधुन सो पंगति जिनको नाम लेत दुख छूटत सुख लूटत तीन संगति हमसों इन साधुनसों पंगति इसलिए अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए भगवान की भक्ति का भजन का अधिकार सबको है यह महत्वपूर्ण व्यवस्था इसमें कहीं द्वेष के लिए स्थान नहीं है इसमें कहीं घृणा के लिए स्थान नहीं है ये तो बड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था है इसलिए जीवों के अपने जन्मांतरीय कर्मों के अनुसार उनमें अमुक अमुक प्रकार के रजोगुण तमोगुण आदि भाव आते हैं और उसी के अनुरूप उनका अमुक जाति में जन्म होता है इसलिए जातिगत धर्म का पालन करते हुए उस कर्म के फल का भोग उन्हें कर लेना चाहिए ध्यान दें धर्म व्याद कहता है कि यदि मैं ये काम नहीं करूंगा तो इस फलभोग के लिए बार बार इसी योनि में जन्म लेना पड़ेगा किंतु यह कर्म करते हुए अहिंसा व्रत का पालन करते हुए सत्य सदाचार का पालन करते हुए अब जो हमारा दूसरा जन्म होगा वो ब्राह्मण कुल में होगा फिर मैं ऋषि हो जाऊंगा और सनातन मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा ये बात इसलिए जाति का निर्णय जन्म से ही मानना चाहिए और कर्म की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए जाति में जन्म भी हो और उस जाति के अनुरूप कर्म भी होना चाहिए और इस प्रकार से हम वर्ण और आश्रम व्यवस्था का आदर करते हुए भगवान की भक्ति कर सकते हैं बोलो भक्तवत्सल भगवान की मान लो कोई ब्राह्मण ही क्यों न हो किंतु यदि भगवान का भक्त नहीं है तो प्रहलाद जी कह रहे हैं स्वपचम वरिष्ठम मन तदर्पित मनोवचने हिताथ प्राण पुना हितार्थ न तो नतु मान बारह गुणों से अलंकृत कोई ब्राह्मण है किंतु भगवान के चरण कमलों की भक्ति से शून्य है तो उस ब्राह्मण की अपेक्षा वह स्वपच श्रेष्ठ है जिसने अपने मन को वाणी को कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया है वह शरणागत समर्पित स्वपच स्वयं भी पवित्र हो जाएगा अपने कुल को पवित्र कर देगा किंतु यदि भक्ति शून्य बारह गुलों से अलंकृत ब्राह्मण है वह अभिमानी है तो न अपने को पवित्र करेगा ना अपने कुल को पवित्र करेगा इसलिए भैया भक्ति की बड़ी भारी महिमा है नासुरात्मजा प्रीणनाय मुकुंद न वृत्तम न भौग्यता प्रियते मलया भक्त्या हरिण्य विडंबनम भगवान निर्मल भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं इसलिए हे अर्जुन मुमुक्षु महानुभावों ने कर्म की कभी उपेक्षा नहीं की है निष्काम भाव से कर्म का अनुष्ठान किया है क्या कर क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है इस संबंध में बड़े बड़े विवेकी जन बड़े बड़े बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं इसलिए बहुत सरल बात बड़ी सहज बात है कि परंपरा से प्राप्त जो धर्म है उसका अनुष्ठान कर लेना चाहिए फिर ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें जो परंपरा से प्राप्त परंपरा से जो प्राप्त होता है उसी को सनातन कहते हैं कर्म क्या है अकर्म क्या है ये सब समझना चाहिए कर्मणो ह्यपि बोधव्यम दब्यं। बोद्धव्यंच विकर्मण अकर्मणस्य बोद्धव्यम क्योंकि गहना कर्मणों गति ही। कर्म का स्वरूप समझना चाहिए अकर्म का स्वरूप भी समझना चाहिए और विकर्म का स्वरूप भी समझना चाहिए क्योंकि कर्म की गति बड़ी विलक्षण है अब हम ज्यादा एक एक की व्याख्या जैसे पहले कर दी जन्म कर्म च दिव्यम की ऐसे करेंगे तब तो पार पड़ेगी नहीं इसलिए संक्षेप में कहते हुए आगे बढ़ते हैं कहते मनुष्य कर्म में अकर्म को देखे अकर्म में कर्म को देखे वही मनुष्यों में बुद्धिमान है वही योगी है और वह जीव कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है अब देखो वो पद्धति क्या है कर्म में अकर्म को देख और अकर्म में कर्म का दर्शन कर लेना ये पद्धति क्या है कहते यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानग्निद्ध करमाण तमाहु पंडितं बुधा जो वेदा विरुद्ध कर्म शास्त्र विहित कर्म कामना शून्य हो करके करते हैं संकल्प रहित हो करके करते हैं न कोई संकल्प है न कोई उनके चित्त में कामना है वे कर्म ज्ञान रूप जो अग्नि है निष्काम कर्म के अनुष्ठान से निसंकल्प और निष्काम भाव से किए गए हैं कर्म के द्वारा जो विलक्षण ज्ञान की अग्नि प्रकट हुई है उस ज्ञानाग्नि के द्वारा अपनी संपूर्ण कर्म राशि को जला करके भस्म कर देते हैं और ऐसे महानुभावों को ही पंडित कहा जाता है ऐसे महानुभावों को ही पंडित कहा जाता है वो कर्म फल में आसक्ति का त्याग करके नित्य तृप्त हो जाते हैं और वे सामान्य लोगों की दृष्टि में कर्म करते हुए दिखाई पड़ते हैं लेकिन कर्म करते हुए दिखाई पड़ने के बाद भी एक वे कर्ता के अहंकार से मुक्त होकर करते हैं भगवत प्रीत्यार्थ करते हैं और करने के बाद भगवान के चरणों में उसका निवेदन कर देते हैं इस पद्धति से करने के कारण वह कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से विमुक्त हो जाते हैं वे पाप रहित हो जाते हैं और इस अवस्था में जीवन यापन करने के कारण उनकी स्थिति कैसी हो जाती है उनका लक्षण कैसा हो जाता है यदचालाव संतुष्ट संतुष्टा तो विमत्सरा समह सिद्धा वसुद्धौ कृत्वापि न निबद्य ऐसी स्थिति उनको जब प्राप्त हो जाती है तो कर्म करने के बाद भी कर्म का बंधन उनको नहीं होता यदृक्षा लाभ संतुष्टा कोई क्रिया चेष्टा नहीं की गई किसी से याचना नहीं किया, किया गया सहज स्वाभाविक रूप से जो उन्हें प्राप्त हो गया उसमें वे अत्यंत संतुष्ट हैं ईर्ष्या का उनमें अभाव हो गया उनमें ईर्ष्या नहीं है ना उनमें संसार की किसी वस्तु को उपाकर हर्ष है ना ही किसी वस्तु के नष्ट हो जाने पर उनके चित्त में विषाद है ये द्वंद्वों से मुक्त हो चुके हैं सिद्धि और असिद्धि दोनों ही अवस्थाएं जिनके लिए एक जैसी हो गई हैं ऐसे जो निष्काम कर्म योगी हैं वो कर्मबंधन से मुक्त हो जाते हैं और उसका लक्षण क्या है कि कर्मबंधन से मुक्त हुआ कहते मुक्तस्य संग शब्द का अर्थ आसक्ति होता है ऐसे जो महात्मा होते हैं उनमें आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाता है अनासक्त तो हो जाते हैं आसक्ति रहित वे हो जाते हैं उनको देह और गेह के प्रति आसक्ति नहीं रह जाती उनका देहाभिमान नष्ट हो जाता है ममता से रहित हो जाते हैं और इस अवस्था में पहुंचने के बाद आधे क्षण के लिए भी उनका चित्त भगवान से अलग नहीं होता वो तो निरंतर भगवान में ही स्थित रहते हैं और जब भगवान में ही निरंतर स्थित रहते हैं तो जैसे किसी महासागर में जा के नदियां विलीन हो जाए पता ही न चले कौन किधर है, है? महाभारत में ही लिखा महाराज जी कि 500 पवित्र नदियों के साथ गंगा जी समुद्र में मिलती है महाभारत में लिखा है 500 नदियां 500 नदियों के साथ गंगा जी समुद्र में मिलती हैं लेकिन गंगा सागर में जाकर 500 नदियों को खोज सकते हो आप अरे 500 नदियों छोड़ो गंगा जी को भी खोज सकते हो क्या किधर गंगा जी है कि समुद्र है जाकर हम लोग विश्वास करते हैं ये गंगा सागर है बाकी वहां समुद्र क्या है और गंगा क्या है ये पृथक पृथक विभाग नहीं हो सकता इसी प्रकार से जिनकी वृत्ति निरंतर परमात्मा में रमण करती रहती है ऐसे जो निष्काम कर्म योगी हैं वो कर्म की नदियां निरंतर पर परमात्मा में विलीन होते रहने के कारण उनका पृथक अस्तित्व नहीं रहता है और ऐसे जो महात्मा होते हैं वे क्या करते हैं बोले ब्रह्मण ब्रह्म ब्रह्मा ब्रह्मणातम ब्रह्मते न गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा भी ब्रह्म ही है ब्रह्मार्पणम उस यज्ञ में हवनीय पदार्थ भी ब्रह्म ही है ब्रह्म हवि अग्नि भी ब्रह्म ही है द्रव्य भी ब्रह्म ही है आहुति देने की क्रिया भी ब्रह्म ही है और समर्पण भी ब्रह्म को ही है ऐसे ही उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी प्राप्त किए वह जाने वाले जितने कर्म के फल हैं वो भी ब्रह्मात्रिक्त नहीं हैं वह भी ब्रह्म ही हैं इसलिए योगी जन, दूसरे योगी जन देवताओं का पूजन करके यज्ञ की यज्ञ का अनुष्ठान किया करते हैं और जो भगवान के विशुद्ध भक्त हैं वो तो परब्रह्म का ही यजन करते हैं संपूर्ण कर्मों को परमात्मा को ही समर्पित कर देते हैं वह अपने इंद्रियों की मन की संपूर्ण वृत्ति भी भगवान के चरणों में ही निवेदित कर देते हैं और उस ज्ञान के प्रकाश में ज्ञान के दीप में वे सारे ज्ञान रूपी अग्नि में सब का हवन कर दिया करते हैं द्रव्य यज्ञ है तप यज्ञ है योग यज्ञ है स्वाध्याय यज्ञ है और ज्ञान यज्ञ है इन यज्ञों का अनुष्ठान महात्मा निरंतर करते रहते हैं अपान में प्राण को प्राण का और इस प्रकार से अपान वायु में प्राण वायु को और अन्य योगी जन वायु में अपान वायु को हम लोग इतने से ही कृतार्थ हुए थोड़ा कीर्तन करें हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं महाराज जी का पदार्पण हुआ महाराज जी विराजे सौभाग्य की बात है श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीता राम जय सीता सीता राम जय सीता राधे श्याम जय राधे श्या सीता राम जय सीता सीता राम जय सीताधे श्याम जय राधे श्याम श्याम जय राधे जय रघुनंदन जय सियाराम जय रघुनंदन जय सियाराम जान की बल्लभ सीता जान की बल्लभ सी श्री राम जय राम जय जय राम श्री, श्री राम जय राम जय जय राम श्रीमद गीता जी की जय जय श्री राम इस प्रकार से सर्वे यज्ञ यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कलमसाह इस प्रकार से इन विशुद्ध ज्ञानमय यज्ञों का अनुष्ठान करके योगी संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं जो पंच महायज्ञ करके आहार ग्रहण करते हैं बोले यज्ञ शिष्टा भुजो यातन कुरु कुम यज्ञ से बचे हुए अमृत का उपभोग करने वाले योगी परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं इसलिए भैया है यज्ञ शिष्टासी होना चाहिए यह यज्ञ की महिमा का खूब विस्तार से भगवान ने वर्णन किया है और कहा कि देखो अर्जुन तत्व ज्ञान ही जीव के संपूर्ण अशुभ की निवृत्ति कराने वाला है दुख की निवृत्ति कराने वाला है लेकिन वह ज्ञान सहज जीवों को नहीं होता है कोई सोच ले कि जीवों को सहज ज्ञान हो जाएगा ऐसे नहीं शास्त्र में लिखा है पृष्ट कस्य चूयात न चार न्याय न प्रच्छता बिना पूछे किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए क्यों आपने बिना पूछे सौहार्द के कारण बता दिया आ उसने उपेक्षा कर दी या खंडन कर दिया तो ज्ञान का सरस्वती का जो तिरस्कार हुआ उसका फल किसको लगेगा करने वाले को तो लगेगा लेकिन अनधिकारी के सामने आपने उपदेश किया तो ज्ञान के तिरस्कार का फल तुम्हें भी प्राप्त होगा इसलिए बिना पूछे किसी को मत बताओ और अनुचित तरीके से पूछे उसको भी मत बताओ बहुत से लोग रास्ता चलते पूछते हैं, हे महात्मा हे बाबा बताओ बड़े भारी पंडित बनते हो, इसका अर्थ बताओ इस ढंग से कोई पूछे तो उसको भी नहीं बताना चाहिए ऐसे लोगों के सामने तो हाथ जोड़ के कह दे कि हमको ज्ञान नहीं है हम पढ़े नहीं है हम आपके प्रश्नों का समाधान नहीं कर सकते आप अन्यथा नहीं समझना श्री जगन्नाथ पुरी से ट्रेन में बैठकर कलकत्ता जा रहे हैं। पुरी से ही ट्रेन थी बात सन पंचानवे की छियानवे की छियानबे की बात तो एक महान महानुभाव वो भी रथ यात्रा में गए होंगे तो कुछ सत्संग की बात पूछने लगे पूछने लगे तो हमने उनको बताना आरंभ किया चलो भगवान की बात कोई पूछने वाला मिला तो सही उनका भी रिजर्वेशन हमारा भी रिजर्वेशन बताने लगे हमको भी अच्छा लगा कि चलो भगवान की चर्चा हुई सत्संग मिला तब तक भोजन का समय आया तो हम लोग तो कुछ पानी वानी भी नहीं पीते और उस व्यक्ति ने जो बड़ा जिज्ञासु बन रहा था जो चीज नहीं खानी पीनी चाहिए वही चीज बैठकर मेरे सामने तनिक भी संकोच नहीं कहा कि वृंदावन के बाबा जी बैठे हैं बेचारे मुंह पे कपड़ा धरे हैं ए कोच में थूक सकते नहीं खिड़की खुली रहती नहीं कहाँ जाए थूकने के लिए तब हमारे समझ में आएगा भैया जो लिखा है शास्त्रों में कि अनुचित स्थान पर अनुचित प्रकार से कोई पूछे तो उत्तर नहीं देना चाहिए ट्रेन चलते सत्संग नहीं करना चाहिए किसको सुनाना चाहिए कौन अधिकारी है बोले तद विधि प्रणिपाते नीप्रश्न से वया उपदेक्ष्यंति ज्ञानम ज्ञानिन तत्व दर्शिना उस परमार्थ तत्व का ज्ञान उस ब्रह्म तत्व का भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त करने का उपाय यही है कि पहले महापुरुषों की चरणों की शरण में जाए निश्चल भाव से उनके चरणों में अपना समर्पण कर दे दंडवत प्रणाम करे और फिर सरलता पूर्वक उनकी सेवा करे ऐसे नहीं कि वो किसी काम में व्यस्ते हैं आपने अपना प्रश्न और सामने रख दिया अनुकूल परिस्थिति देख करके कि हाँ उनका रुख है कुछ बोलने बताने का तो फिर उनको बड़ी विनम्रता से पूछे कि भगवान हमारे मन में अमुक विषय को लेकर के बहुत जिज्ञासा है और हमने सोचा तो ये है लेकिन समाधान अभी हमको हुआ नहीं आप कृपा कर दें फिर वे जो समाधान दे दें उसको श्रद्धापूर्वक स्वीकार कर ले नहीं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको समाधान चाहिए ही नहीं क्योंकि वे अपनी बात पर पक्के हैं दूसरे की सुनना नहीं पूज्य करुणाधान वाले महाराज जी जानते हैं एक महात्मा थे बहुत तर्क करने वाले महाराज जी के पास आके उन्होंने तर्क किया बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीने हूं लोक भयो अंधियारो तित्रास भयो जग को यह संकट काहू पे जात न टारो है ना अष्टक में अरे भक्ष लियो कैसे लिख दिया तुलसीदास ने बाल समय रवि भक्ष लियो खाई लिया तो फिर सूर्य आया कहा से बहुत देर तक महाराज जी ने समझाया उनकी समझ में नहीं आया हमने सोचा महाराज जी का समय खराब हम ही चर्चा कर लें हम भी घंटा भर तक माथा पक्षी करते रहे और उनको बार बार समझाने का प्रयास करते रहे कि मुख में रख लेना या भक्षण कर लेना इसका अलग अलग अर्थ नहीं है ग्रास लियो या भक्ष लियो संस्कृत भाषा के अनुसार अर्थ एक ही है अलग नहीं है आपको संदेह नहीं करना चाहिए नहीं नहीं कैसे भक्ष लियो अंत में महाराज जी बोले देखो पंडित जी वे जो कहते हैं अब हा में हा करो तब समाधान होगा और तुम समझाओगे तो उनको समझने का भीतर से पक्का निश्चय करके आए कि हमको समझना नहीं है और हमको अपनी जो बात हमने भीतर पक्की कर ली है उससे हटना नहीं है अभी चलते चलते महाराज जी एक महापुरुष का स्मरण कर रहे थे करुणाधान वाले महाराज जी उन्होंने काशी में घोषणा कर दी कर ले हमसे कोई शास्त्रार्थ थे महात्माएं बेचारे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे कि शास्त्रार्थ कर सके लेकिन महात्मा तो महात्मा गरज गए कर ले हमसे कोई शास्त्रार्थ काशी में विद्वानों की कमी नहीं है लोग आ गए बोले कहो के, कैसे करेंगे आप हमसे शास्त्रार्थ उन्होंने कहा जो तुम कहोगे वो हम मानेंगे नहीं और अपनी मनवाने की पूरी ताकत लगा देंगे कि हमारी मानो हम तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं मानेंगे न सुनेंगे ना मानेंगे अपनी मनवाने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे पंडितों ने हाथ खड़े कर दिए बोले बस महाराज तब तो आप ही विजयी हो गए है? ये है ये कोई बात होती है जिज्ञासु की जिज्ञासा का समाधान होता है लेकिन कोई भीतर से ही पक्का निश्चय कर ले कि तुम कितना समझाओ हमको समझना नहीं तो फिर तो उसको तो समझाने का कोई उपाय नहीं दुनिया में इसलिए भगवान उपदेश शंतिते ज्ञानम ज्ञाने और उस पर परम तत्व का ज्ञान यदि हो जाएगा तुमको तो फिर तुमको कभी मोह नहीं होगा और फिर फिर तो कल्याण हो जाएगा देखो संपूर्ण पापों का सर्वोपरि प्रायश्चित सर्वोत्कृष्ट प्रायश्चित संपूर्ण पापों का यही है कि उसे तत्व ज्ञान हो जाए कर्तापने का अहंकार जब तक उसका नहीं छूटा है तब तक तो इसी चक्र में पढ़कर के सब कर्म के फलों को भोगना पड़ेगा इसलिए संपूर्ण पापों का सर्वोत्कृष्ट प्रायश्चित तत्व ज्ञान है ऐसा भगवान कहना चाहते हैं उस तत्व ज्ञान की अग्नि में ज्ञानाग्निक शब्द कर्माणी भस्म सात पूर्वतेजुनो इसलिए हे अर्जुन ज्ञान से अधिक पवित्र और कोई दूसरा तत्व नहीं है उसी को प्राप्त करके योगी सिद्धि को प्राप्त करते हैं और वह ज्ञान मिलता किसको है बोले श्रद्धावान लभते ज्ञानम श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है इसलिए श्रद्धा ही सबसे बड़ी पूंजी है उस श्रद्धा को संभाल करके रखना चाहिए श्रद्धा ही सबसे बड़ी शक्ति है श्रद्धा ही सबसे बड़ी साधक की पूंजी है श्रद्धा बढ़े इस कोशिश में लगा रहे श्रद्धा घट ना जाए इससे हमेशा अपने आप को बचावे श्रद्धा बढ़ती कैसे है और श्रद्धा घटती कैसे है हरि गुरु संत गौ ब्राह्मण इनकी भक्ति से जो शून्य है ऐसे लोगों का संग करने से श्रद्धा घटती है हरि गुरु संत गौ ब्राह्मण इनमें जिनका प्रेम है श्रद्धा है अनुराग है जो इनकी सेवा निश्चल भाव से करते हैं ऐसे सन्मुख भगवत भक्त शरणागत भक्तों का संग करने से श्रद्धा निरंतर पुष्ट होती है इसलिए श्रद्धा शून्य व्यक्ति अपना प्रिय से प्रिय ही क्यों न हो सगे से सगा ही क्यों न हो यदि हमें यह समझ में आ जाए कि हरि गुरु संत वेदादि शास्त्र गऊ ब्राह्मण तुलसी पीपल गंगा यमुना इनमें श्रद्धा नहीं है भगवत विग्रहों में श्रद्धा नहीं है सनातन धर्म में श्रद्धा नहीं है तो उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए क्योंकि भले ही वह अपनी वाणी से कुछ न करे उस व्यक्ति का संपर्क तुम्हारी श्रद्धा को कम कर देगा थोड़े दिन में तुम्हारे चित्त में भी ईश्वर के प्रति धर्म के प्रति तीर्थों के महात्म के प्रति तुम्हारे भीतर भी होगा कि कहीं ये सब झूठ तो नहीं है ऐसा तो नहीं कि लोगों ने बढ़ा चढ़ा करके लिख दिया है ये आपके मन में भी आने लग जाएगा इसलिए श्रद्धा शून्य व्यक्ति के का संग ही कुसंग है और श्रद्धावान का संग ही सत्संग है कुसंग का त्याग सत्संग का आश्रय लेना चाहिए वह श्रद्धावान साधन से उदासीन नहीं होता साधन में तत्पर होता है और वह जितेन्द्रियत्व को प्राप्त कर लेता है और फिर ज्ञान को प्राप्त करके परम शांति को इसी जीवन में प्राप्त कर लेता है वो परम शांति क्या है भगवत प्राप्ति का ही नाम परम शांति है भगवान को प्राप्त करके अपने जीवन जन्म को कृतार्थ कर लेता है और जिसमें श्रद्धा नहीं है अज्ञा श्रद्धान संशयात्मा विनश्यति नम लोकोस्त न पुरो न सुखम संशयात्म विवेकहीन श्रद्धारहित तो प्राणी संशय से उसका चित्त भरा हुआ होता है और संशयात्मा निश्चित ही नष्ट हो जाता है न उसे इस लोक में कुछ मिलता है न उसे परलोक में कुछ मिलता है हमारे पूज्य महाराज जी एक बात कहते थे महाराज जी पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज महाराज जी कहते थे कि बड़े से बड़ा समर्थ महात्मा गुरु संत कोई किसी को कुछ नहीं देता ये सब कहने की बातें कोई किसी को कुछ नहीं देता अपने श्रद्धा और अपने विश्वास के अनुसार उसे लाभ हो जाता भले ही कोई समर्थ से समर्थ महात्मा है और तो हमारी श्रद्धा ही नहीं है हमारा विश्वास ही नहीं है उनके प्रति हमको कोई लाभ नहीं होगा और श्रद्धा विश्वास हो तो पूरा पूरा लाभ हो जाएगा एक घटना सुना है लखतर एक बड़ा गांव है तहसील है सौराष्ट्र की वहां महाराज जी की कथा हो रही थी शबरी जी का चरित्र महाराज जी कह रहे थे तो सबरी जी के चरित्र में भक्तमाल में आता है कि वो सरोवर का जल खराब हो गया था उस सबरी के चरण डालने से शुद्ध हो गया वहाँ एक पंडित जी विराजे बेचारे अभी भी हैं ही वो पंडित जी उनके मन में भाव आया कि हमारे कुआ का पानी खराब हो गया एकदम कड़ुआ और खारी हो गया अब पानी का पूरे गांव को मोहल्ले को बड़ा कष्ट है दूर से पानी लाना पड़ता है तो महाराज जी अच्छे महात्मा तो है ही हैं, इनका चरण धो के कुआ में डाल दें तो ठीक हो जाएगा पानी तो उन्होंने क्या किया कथा के रात को कथा होती थी महाराज जी तो वो आए आ करके एक परात लेके आए बोले महाराज जी हम चरण धोएंगे हम लोगों ने करे भाई कहे चरण धोगे रात के समय महाराज जी वैसे महाराज बोले नहीं किसी को रोको मत जिसकी जैसी भावना पूरी कर लेने तुमका ठीक चरण धोए चरण धो के लिए किसी को बताया नहीं पूछा भी नहीं और ले जाके कुआं में डाल दिया उन्होंने तो पूरा धो के चरण जल कुआं में डाल दिया और सवेरे जल्दी उठ करके परीक्षण किया देखें पानी बदला कि नहीं बदला जैसी पिया एकदम मीठा पानी ऐसा पानी मरत कुल्ला करने लायक नहीं बचा था पानी इतना कड़वा और खारी तेल जैसा पानी और एकदम मीठा पानी हो हल्ला मच गया तमाम लोग इकट्ठे हो गए मेला जैसा भर गया कुआ पैर अब तो महाराज जी के पास भी भीड़ इकट्ठी होने लगी अरे महाराज चरणाम डाला पानी बदल गया कुआ का हमने कहा महाराज जी देखिए इस कली में कितना बड़ा चमत्कार हुआ सबरी जी के समय में तो हुआ था आपके चरणामृत से महाराज जी बोले पंडित जी झूठी प्रशंसा हमको सहन नहीं होती है झूठी प्रशंसा मत करो तुम जैसे लोग ज़्यादा बड़ाई करके नीचे गिरा देते हैं बड़ाई हमको सहन नहीं होती देखो हमें पता होता है कि हमारे पैर इतने चमत्कारी हैं तो हमने कुछ न कुछ रुपया पैसा इनसे कमा लिया होता पर हम तो आज तक अपने पैरों से कोई फायदा नहीं कमा पाए इन पंडित जी को जो भी लाभ की अनुभूति हो रही है इनकी श्रद्धा के कारण और इनके भोले विश्वास के कारण हो रही है ये शरीर मलबूत्र का भांड है इसमें क्या चमत्कार होगा ये है उनकी श्रद्धा का प्रभाव उस समय महाराज जी ने कहा था कोई किसी को कुछ नहीं देता अपनी श्रद्धा के अनुसार सबको लाभ मिलता है इसलिए आप मन में विश्वास करो श्रद्धा से बड़ी बड़ी अनुभूतियाँ हो जाती हैं हमारे पूज्य महाराज जी बक्सर वाले महाराज जी ने व्यवस्था बनाई और महाराज जी मिथिला गए तो कहाँ कौन गांव की बात है श्री दिगंबर जी झा हैं उनके यहाँ महाराज जी रुके उनके घर में तो उनके व्यवहार के लिए पानी लाने के लिए चापाकल नल चलाने लगे पर नल में से दूध की धारा निकलने लगी और 10 पांच मिनट नहीं बहुत समय तक एक एक दिन निकली कितने समय तक निकली पूरे दिन दूध की धारा नल से निकलती रही वे आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हुआ वृंदावन में पूज श्री गोविंद दास जी महाराज को उन्होंने कहा कि महाराज महाराज जी आए थे ऐसी घटना घट गई हैंड पंप में से दूध निकलने लग गया उन्होंने कहा अरे तुमको उस स्थिति को उत्सव मनाना चाहिए जब वृन्दावन के महान प्रेमी रसिक संत श्री भक्तमाली जी महाराज मिथिला की यात्रा पर पधारे तो दूधमती गंगा ने नल में प्रकट होकर के स्वागत किया आप लोगों को पता नहीं है और आज भी सुना जाता है कि उनके घर में उत्सव मनाया जाता उस तिथि पर इस तिथि पर हमारे यहाँ नल में दूधमती गंगा आ गई तो श्रद्धा और विश्वास जिनके भीतर होता है उनको बहुत से चमत्कारों का अनुभव सहज होने लग जाता है इसलिए श्रद्धा सबसे बड़ी पूंजी है उसको सुरक्षित रखना साधक का परम कर्तव्य है से आत्मा नष्ट हो जाता है और पापी मनुष्य में श्रद्धा का अभाव होता है श्रद्धा की कमी होती है उसमें विश्वास नहीं होता स्वल्प पुण्यवता माजन विश्वासों नहीं बुझाएते इसलिए अज्ञान से उत्पन्न जो संशय है उसका तुम विवेक रूपी तलवार के द्वारा उसका छेदन कर दो और फिर निष्काम कर्म योग के द्वारा मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करते हुए समर्पित वृत्ति से कर्मों का अनुष्ठान करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ और पुरुषार्थ करने के लिए तत्पर हो जाओ अज्ञान ज्ञानासिनात्मनः आतिष्ठो तस्मात्मभत इस प्रकार से यह ज्ञान संन्यास कर्म योग नाम का चौथा अध्याय गीता का भगवान के चरणों में अर्पित है श्री वृंदावन बिहारी पांचवें अध्याय में सांख्य योग निष्काम कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति सहित ध्यान योग का भी वर्णन है ये सब विषय पाँचवें अध्याय में है अर्जुन ने पूछा कि भगवान आप कभी तो कर्म सन्यास की महिमा खूब गाते हैं और कभी कर्म योग की बड़ाई करते हैं तो हमारी समझ में नहीं आता आप तो चक्कर में डाल देते हैं कि कर्म सन्यास करें कि कर्म योग का अनुष्ठान करें ये दो तरह की बातें कह के आप हमको चक्कर में डाल देते हैं भगवान हंसने लगे बोले देखो दोनों ही कल्याण करने वाले हैं साधक को अपनी पात्रता के अनुसार मार्ग का चयन कर लेना चाहिए श्री भगवान उवाचौ संन्यासक कर्मयोग निःश्रेयस कराबुभु तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते लेकिन यदि कोई हमसे पूछे तो कर्म सन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के साधन हैं लेकिन मैं कर्म सन्यास से कर्मयोग को अधिक आदर देता हूं ये बात कहनी भगवान की मजबूरी भी है मजबूरी इसलिए है कि ये बात नहीं कहेंगे तो अर्जुन तो कहेगा तब तो बहुत अच्छी बात है क्षत्रिय का कर्म युद्ध करना है अब कर्म संन्यास कर देते हैं और हम अपने से ताराम कहकर के अपना गुजारा कर लेंगे हैं? तो भगवान का तो प्रयोजन ही अपूर्ण रह जाएगा इसलिए भगवान बोले हम कर्म सन्यास की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ मानते हैं और देखो केवल कर्म का त्याग करने से कोई सन्यासी नहीं होता मैं तो यह समझता हूँ ये सनित्य सन्यासी यो न द्वेषि न कांक्षती निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात्मुच्य हे अर्जुन जो पुरुष न किसी से राग करता है न किसी से देश करता है न किसी की आकांक्षा करता है वह कर्मयोगी सदा ही सन्यासी है ऐसा समझना चाहिए क्योंकि रागद्वेष आदि द्वंद्व से रहित पुरुष ही संसार के बंधन से मुक्त होता है तो वो सन्यासी भी संसार के बंधन से मुक्त होता इस प्रकार का पुरुष भी संसार के बंधन से मुक्त होता सच्ची बात तो ये है कि सन्यास और कर्मयोग इनको अज्ञानी लोग अलग अलग समझते हैं वस्तुता ये भिन्न भिन्न होते हुए भी भिन्न भिन्न नहीं है ये एक ही हैं, क्योंकि जो फल ज्ञान योग का है कर्म योग का है वही सांख्य योग ज्ञान योग का फल है इसमें उसमें कोई अंतर नहीं है जो सांख्य से प्राप्त होगा योग से प्राप्त होगा वही कर्म योग से भी प्राप्त होने वाला है इसलिए अर्जुन तुम इस तत्व को अच्छी प्रकार से समझने का प्रयत्न करो ऐसा जो ज्ञान विज्ञान संपन्न महात्मा है वह इन उसका शरीर उसकी इंद्रियां यंत्र के समान क्रिया करती रहती है वो करते हुए भी और उसमें लिप्त नहीं होता है नव किंचित करोमीति युक्त मने तत्वित पश्यन श्रृण्वन स्पृशन जिघ्रन नसन गछन स्वसन स्वपन प्रलपन विसृजन गृहण नुमिष्न निमिषन्नि इंद्रिया इंद्रिया वर्तन धारयन अब इसका भक्तिपरकर्थ हम कर रहे हैं भक्ति भक्तिपरकर्थ क्या है भक्त को यह सब करते हुए देहिंद्री आदि के होते हुए भी इनका अनुसंधान क्यों नहीं होता बहुत विस्तार से कहने का अवसर नहीं प्रहलाद जी के चरित्र में सुखदेव जी कह रहे हैं आसीना पर्यटन गच्छन गच्छन स्वसन स्वपन कहते हैं नानुसंधत एतानि गोविंद परिरंभी प्रहलाद जी भी सब कुछ करते हैं लेकिन उन्हें अनुसंधान नहीं रहता क्यों गोविंद परिरंभिता गोविंद ने भूजाओं में भर रखा है तो भक्त को निरंतर यह भाव बना रहता है ठाकुर जी ने हमें अपना रखा है ठाकुर जी की छाती से हम लगे हुए हैं ये भाव बना रहने के कारण उसको शरीर का अध्यास ही नहीं रहता होश हवा सही नहीं रहता जैसे धनुष की प्रत्यंचा से छूटा हुआ बाण जितनी शक्ति लगाकर छोड़ा गया है उस शक्ति का आ, शक्ति के अनुरूप वह अपने लक्ष्य तक पहुँच करके शांत हो जाता है ऐसे ही कर्म रूपी डोरी की प्रत्यंता से छूटा हुआ यह देह रूपी बाण अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाता है शरीर पात तक पहुंच जाता है और सहज ही अपनी जीवन की यात्रा भी संपन्न कर लेता है उसको स्वयं प्रथक रूप से स्वतंत्र रूप से चेष्टा करके कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है इसलिए वस्तुतः आसक्ति शून्य होकर के महात्मा कर्म अनुष्ठान करते हैं और फिर वे पद्म पत्र जैसे कमल जल में रह करके और उससे लिप्त नहीं होता ऐसे ही वे कर्म से निर्लुप्त बने रहते हैं शरीर से मन से बुद्धि से इंद्रियों से निष्काम भाव से भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करते हैं और कर्म करने के बाद भगवान के चरणों में उसका निवेदन कर देते हैं इसी से उनके अंत कर्ण की शुद्धि हो जाती है देखिए कल हमने चर्चा की थी कर्म मात्र सदोष है दोषयुक्त है कर्म क्यों कर्म का सबसे बड़ा दोष क्या है कर्म का सबसे बड़ा दोष है क्षेणुत्व शैष्णु होना शैष्णु शब्द का अर्थ है उत्पन्न होकर नष्ट हो जाना आपने कोई भी काम किया पहले काम शुरू हुआ फिर पूरा हो गया नष्ट हो गया यही होता कि नहीं माने उत्पत्ति और विनाश बाला होना यह कर्म का दोष है उत्पन्न होकर नष्ट हो जाना यह कर्म का दोष है इसलिए इस विनाशी कर्म के अनुष्ठान से जो कुछ भी मिलेगा वो अविनाशी नहीं होगा विनाशी ही होगा लौकिक भोग मिलेंगे तो वो भी विनाशी है स्वर्गादि लोकों में जो भोग प्राप्त होंगे तो वो भी अविनाशी नहीं वे भी विनाशी ही होंगे आप लोग कहेंगे कि जब कर्म मात्र का यह दोष है तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यम आत्मनिवेदनम ये नवदा भक्ति कहो अथवा दसधा भक्ति कहो हम्म भक्ति उपासना यह भी तो कर्म है तो फिर इस उपासना रूप कर्म से तुम भगवत प्राप्ति का कथन कैसे कर रहे हो तब तो कर्म तो क्षेष्णु है तो वो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी नित्य गोलोक साकेत वैकुंठ की प्राप्ति कैसे होगी प्रश्न है कि नहीं अब समझ लीजिए जिस कर्म का संबंध विनाशी भोगों से है अथवा विनाशी लोकों से है वह सामान्य कर्म है वह सदोष कर्म है जिस कर्म का संबंध भगवान से है अविनाशी से है जिस कर्म का कर्म के अनुष्ठान का प्रयोजन भगवत प्रसन्नता है भगवत प्राप्ति है वह उपासना रूप कर्म ही भक्ति कहा जाता है और उस भक्ति रूपी जो दिव्य कर्म है उसके अनुष्ठान से जो प्राप्त होता है वह अक्षय होता है वह भूमा होता है वह नित्य होता है वह शाश्वत होता है वह अखंड होता है इसलिए भैया अपने कर्म का भरोसा मत करो भगवान का भरोसा करो इसलिए हमारे संतों ने एक ही बात कही काहू के बल भजन को काहू के आचार इसका मतलब ये थोड़ी कि व्यासी भजन नहीं करते और आचार विचार नहीं उनमें सब है लेकिन ये सब करते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं पर बल कर्म का नहीं बल ठाकुर जी का है काहू के बल भजन को काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवरि के सोवत पामुपसारी वृंदवन विहारी लाल की जय इसलिए नादत्ते कसचि पापम न चुनावृतम ज्ञानम तेन जंतव सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी शुभ को ग्रहण करते हैं और न ही किसी अशुभ को ग्रहण करते हैं भगवान पाप पुण्य से ऊपर उठे हुए हैं किंतु अज्ञान के द्वारा यह जीव मोहित हो रहा है इसलिए उस वह मोहित पड़ा हुआ है परमात्मा ज्ञान स्वरूप है और वह ज्ञानस्वरूप परमात्मा उससे भिन्न नहीं है उसके अंतर्यामी के रूप में उसके भीतर जीवान्तर्यामी के रूप में वह भीतर ही विद्यमान है लेकिन उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा को न जानने के कारण जीव मोह में फंसा हुआ है अज्ञान में फंसा हुआ है सौराष्ट्र के एक बहुत अच्छे महापुरुष थे पूज्य स्वामी श्री शंपूर्णानंद जी महाराज तो उनके पास हम जाते थे बहुत अच्छे संत थे उन्होंने हमसे पूछा बोले स्वामी जी ज्ञान होता है कि अज्ञान समाधान कीजिए तो भगवान की कृपा से ये पंक्ति हमारे स्मरण में आ गई क्योंकि तो अज्ञाने नावृतम ज्ञानम ते न मोहयंती जंत ज्ञान न कहीं से आता है न कहीं जाता है न किसी से उधार मांगना पड़ता है आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है वह तो नित्य है, है? अज्ञान के कारण जीव अपने स्वरूप को भूला हुआ है इसलिए मोहित होता है इसलिए ज्ञान नित्य है अज्ञान के आवरण से ढका हुआ है उस आवरण को सत्संग के द्वारा हटा देना है तो स्वरूप में अवस्थान अपने आप हो जाएगा तब बहुत खुश हुए और बोले अब तुम संपूर्ण आनंद को कथा सुना सकते हो बहुत अच्छे संत थे बहुत अच्छे महात्मा थे उनके बहुत संस्मरण याद आते हैं ज्ञानेन तो तदव ज्ञानेन तो तद तद तद्ञान ये नाशित महात्मन तेजा आदित्यवज ज्ञानम तत्परम जिन्होंने अपने अज्ञान का नाश कर लिया है उनका ज्ञान सूर्य के समान प्रकाशित होता है इस प्रकार से भगवान ने वर्णन करते हुए कहा ऐसे जो ज्ञान विज्ञान संपन्न साधक हैं वे सब में समान रूप से परमात्मा का दर्शन करते हैं विद्या विनय ब्राह्मणे गवि चैव स्वपाके स्व पंडिता समदर्शिना वे ज्ञानी विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में गऊ में हाथी में कुत्ते में चांडाल में सब में समान रूप से परमात्मा का दर्शन करते हैं एक बात बहुत समय से लोगों में प्रचलित है बोले समदर्शिना न तू समा समवर्तन तो अपने विवेक के अनुसार होता है किससे कैसा व्यवहार करना है कुत्ते को बाहर रोटी दी जाएगी तो बाहर ही दी जाएगी इसलिए समदर्शन समदर्शन करो समर्तन मत करो सबके भीतर समान परमात्मा का अनुभव करके किसी के प्रति वैर द्वेष अथवा घृणा का भाव मत रखो सब में भगवत बुद्धि रखते हुए सबकी सेवा करने का विचार रखो पर जो बात हम कहने जा रहे हैं अन्यथा मत मानना एक अवस्था यह है कि समदर्शन समवर्तन नहीं पर ज्ञानी भले ही समवर्तन करता हो समदर्शन करता हो पर प्रेमी अनुरागी भक्त उनकी कक्षा इतनी ऊंची हो जाती है कि वे समदर्शन से ऊपर उठकर भी संवर्तन में लग जाते हैं और वहां कहीं उनके द्वारा सदाचार का उल्लंघन नहीं होता जैसे हम उदाहरण दें श्री नामदेव जी ने ठाकुर जी के लिए रोटी बना के रखी और कुत्ता रोटी लेकर के भागा तो समदर्शन वाली वृत्ति होती तो कहते चलो कोई बात नहीं दूसरी रसोई बना लेते हैं चलो इसका पेट भर गया इसकी आत्मा तो हो गई ठीक है पर नहीं वो तो प्रेम के ऐसे ऊंचे धरातल पर विराजमान थे कि घी का पात्र लेकर पीछे दौड़े बोले जय जय प्रभो ये सूखी रोटियां आपके कंठ में अटक जाएंगी तो आप थोड़ा सा चिपड़ लेने दीजिए घी लगा लीजिए फिर भोग लगाइए हा हा वस्तुतः वह कुत्ता नहीं था वो उनके सर्वत्र भगवत भाव का के दर्शन का अनुभव करने के लिए स्वयं पंडरीनाथ भगवान ही स्वान का रूप धारण करके आए थे कुत्ता अंतर्धान हो गया श्री पंडरी जी प्रकट हो गए बोले नामदेव तुम कुत्ते में भी हमारा दर्शन करते हो बोले आपको छोड़कर दूसरा कुछ है ही नहीं तो दर्शन किसका करूं जो है उसी का तो दर्शन किया जाएगा नामदेव जी का पद है अहो आज मेरे आए अंधेरे घर के मदन राय अहो आज मेरे आए अंधेरे घर के मदन राय चाकी चाटे चून न खाएं तो रुग रुग मेरे प्रभु जी की चाल पूछ ही ले ज्यो जो के बाल बड़ा सुंदर पद है पूरा हम नहीं कहेंगे अंत में है बोले नाम देव प्रभु बनो संयोग इस झांकी के दर्शन का संयोग नामदेव को ही प्राप्त हुआ अर्धरात्रि के समय चंद्रभागा में जल भरने शमशान में गए और वहां अधिक प्रेत पिशाच आदि सामने नामदेव जी के आ गए अब उसको तो देख के डरना चाहिए पर नामदेव जी का ऐसा समदर्शन संवर्तन है आपने तुरंत अपने फेट से करताल निकाला और नृत्य करने लग गए आज मेरे आए लंबकनाथ धरती पाव स्वर्ग लो माथो जो जन भरी भरी हाथ आज मेरे आए लंबकनाथ नाथ शिव सन पार न पावे तैसे सखा विराजत साथ नाम देव के प्रभु अंतरयामी की नो मो ही सनाथ आज मेरे आए लंबकनाथ नया नाम और भगवान का धर दिया लंबकनाथ नामदेव जैसे उच्च कोटि के भक्त का दर्शन करके प्रेतात्माएं मुक्त हो गई वे सब चतुर्भुज रूप होकर वैकुंठ चली गई और भगवान प्रकट हो गए धन्य है नामदेव प्रेत के भीतर भी मेरा दर्शन करता बोले प्रेत के भी अंतर्यामी आप हो कि नहीं तो उस सर्वांतर्यामी तत्व तो का समस्त नाम रूपों में अनुभव करना यही ज्ञान है यही भक्ति है तो इस प्रकार से वे समदर्शी होते हैं परमात्मा में निरंतर उनकी स्थिति बनी रहती है न तो वे किसी वस्तु को प्राप्त करके प्रिय को प्राप्त करके हर्षित होते हैं ना किसी अप्री को प्राप्त करके दुखी होते हैं उनकी स्थिति एक जैसी बनी रहती है आवत हरसन जातु राम भगत कर लक्षण एहू भगवान का के भक्त का वह लक्षण होता है और वह अपने भीतर से यह स्वीकार कर लेते हैं कि शरीर और इंद्रिय के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाले जितने भोग हैं वो क्षणिक सुख का अनुभव कराने वाले हैं परिणाम में भयंकर दुख देने वाले हैं और उत्पन्न होकर नष्ट हो जाने वाले हैं इसलिए इन भोगों में हमें अपने चित्त को रमाना नहीं चाहिए ये ही संस्पर्श सजा भोग दुख यो नए ते आद्यंत वंत कौंते रमते बुधा इस प्रकार से भगवान उपदेश देते देते अंत में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन अंतिम सिद्धांत की बात समझ लो भोक्तापसा सर्वलोक महेश्वर सुहृदम सर्वभूता ज्ञावा मांति मृ्छति क्या कहें गीता भागदौड़ वाला ग्रंथ नहीं है वो तो एक ही श्लोक लेकर उसी में रमण करने वाला ग्रंथ है क्या कहने कैसे सुंदर सुंदर भाव हैं भगवान कहते हैं कि देखो संपूर्ण यज्ञ और संपूर्ण तप इनका भोक्ता एकमात्र में ही हूं संपूर्ण लोगों का सर्वेश्वर प्रभु भी मैं ही हूं और संपूर्ण प्राणियों का सगा मैं भी हूं अपना में ही हूं अपना और पराया इसका स्वरूप क्या है सुरहद किसको कहते हैं सुहेद उसको कहते हैं जो अपना सगा हो सगा उसको कहते हैं जो हमारा कभी साथ न छोड़े वो सगा है और जो कभी साथ न रहे वो पराया है परम श्रद्धे स्वामी श्री राम जी महाराज कहा करते थे शरीर संसार कभी साथ रहते नहीं इसलिए ये पराए हैं और भगवान ने कभी साथ छोड़ा नहीं इसलिए भगवान सदा अपने हैं इसलिए अपने सच्चे सगे के रूप में आत्मीय के रूप में जो जीव मुझे स्वीकार कर लेता है उसको परम शांति की प्राप्ति हो जाती है इसलिए भैया जब तक शरीर संसार को अपना मानते रहोगे तब तक दुख क्लेश कष्ट आफत विपत्ति सबकी सब बनी रहेगी जिस जिसने हृदय से स्वीकार कर लोगे कि केवल भगवान ही मेरे हैं और मैं केवल भगवान का ही हूं ये जब स्वीकार कर लोगे तो परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी यह पंचम अध्याय भगवान के चरणों में निवेदित है शिव वृंदावन बिहारी लाल की छठे अध्याय में भगवान ने निष्काम कर्मयोग का प्रतिपादन कर किया है और आत्मोद्धार की प्रेरणा दी है और कहा कि मन का निग्रह करते हुए ध्यान योग के द्वारा और जीव को अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए और अर्जुन के पूछने पर कि भगवान कोई जीव परमार्थ पथ पर आगे बढ़ा है और अभी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया इसी बीच में उसका पतन हो गया शरीर छूट गया समय पूरा हो गया तो उसका तो बेचारे का गया काम से वो उसका क्या होगा भगवान बोले चिंता मत करो उसकी हुँ? यही इस मार्ग की विशेषता है इस पर जो चल पड़ा वो पहुंचा हुआ माना जाता है। जो इस पर चल पड़ा वो भी पहुंचा हुआ माना जाता है क्योंकि जब उसका जन्म होगा तो जन्म होते ही पूर्व शरीर से जो उसने साधना उपासना की है वो मैं चक्रवृद्धि ब्याज के दूसरे जन्म में उसको प्राप्त हो जाने वाली है इसलिए यहां जो भी भजन साधन किया गया है वो कभी व्यर्थ होने वाला नहीं है, वो सबका सब सार्थक है सफल है एक प्रणाम भी जो भगवान के चरणों में निवेदित की कर दिया गया है वह भी व्यर्थ जाने वाला नहीं है यही सबसे बड़ी सुविधा है भगवान की भक्ति में इसलिए भक्ति बीज पलटे नहीं जो जुग जा ही अनंत ऊंच नीच कुल उपजे हो संत को संत अब सोचिए पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न राजा था और फिर महात्मा का अपराध किया तो हाथी बन गया लेकिन हाथी बनने पर भी भक्ति के संस्कार नहीं गए पूर्व जन्म में जिस स्तोत्र का पाठ करता था उसी स्तोत्र से भगवान को पुकारा और भगवान ने गजेंद्र भक्त की रक्षा कर ली इसलिए भगवान के भजन के मार्ग में निष्ठा और निश्चय पूर्वक चलना चाहिए ऐसे लोग पवित्र कुलों में जन्म लेते हैं उन्हें पवित्र वातावरण प्राप्त हो जाता है जिससे वे सहज ही भगवान की ओर बढ़ जाते हैं इस प्रकार से भगवान ने उन्हें समझाया है और शम की भगवान ने बड़ी भारी महिमा बताई है शम की बड़ी भारी महिमा अंतर इंद्रिय निग्रह का नाम है शम और इंद्रिय निग्रह का नाम है दम शम पूर्वक ही दम होता है बात ध्यान में आई हम अपने अंतर अंतरिंद्रीय मनबुदि चित्ता आदि का निग्रह नहीं है और बाहर से इंद्रियों को कस रहे हैं तो इंद्रिया कसने में नहीं आएंगी इसलिए श्रम और श्रम के बाद दम अपने आप आ जाता है इसलिए श्रम की बड़ी भारी महिमा भगवान ने बताई है और कहा कि यश दम तितिक्षा आदि दैवी लक्षणों से युक्त जो महानुभाव होता है उसको योगा रूढ़ कहते हैं यदा ही नियार्थे सूर्ण कर्म स्वनु सर्वकल्प सन्यासी योगारूढ़ुच्य इसलिए हे अर्जुन साधक का कर्तव्य है उद्धरे दव साद आत्मयात्मनो बंधु वरिपुरात्मना। कोई किसी का शत्रु नहीं है हम अपने ही शत्रु हैं और हम अपने आप के खुद ही मित्र भी हैं यदि हरि गुरु संत चरणा चरण शरण प्राप्त कर ली है और भजन साधन में लग गए हैं तो हम अपने ही अपने के मित्र हैं और यदि इससे विमुख हो करके ऊट पटांग कामों में लगे हुए हैं तो हम अपने ही शत्रु हैं इसलिए उद्धरेत आत्मनात्मानम अपने द्वारा स्वयं का ही उद्धार करना है अपने द्वारा अपने संसार अपना स्वयं का संसार समुद्र से उद्धार करे स्वयं को अधोगति में न डाले क्योंकि यह जीवात्मा अपना ही मित्र है और अपना आपका स्वयं ही शत्रु भी है हमारे वृंदावन में एक महापुरुष थे पूजश्री मोटे गणेशी वाले महाराज जी वो कहते थे वो कहते थे भगवान की कृपा में कसर नहीं अपार कृपा है गुरु कृपा में कसर नहीं संत कृपा में कसर नहीं माता पिता की कृपा में कसर नहीं सबकी कृपा है तुम्हारी अपनी कृपा में कसर है इसलिए भगवान ने कृपा कर दी गुरु महाराज ने कृपा कर दी संत ने कृपा कर दी पर तुम खुद अपने ऊपर खुद कृपा जब तक नहीं करोगे तब तक बात बनने वाली नहीं है इसलिए वो कहते थे, थे महाराज अब तो आप खुद अपने ऊपर कृपा करो और पूज्य स्वामी जी महाराज कृपा करो कृपा करो हाथ जोड़ के सबको कहते कृपा करो कृपा करो सुना प्रवचन में बोलते थे कृपा करो नारायण अब कृपा करो कृपा करो प्रो अपने ऊपर कृपा करना क्या है अपने ऊपर कृपा क्या है अपने ऊपर कृपा है अब लो नसानी अब न सब लो नसानी अव नान से हूँ अवलो न राम अव नान से राम कृपा भव निशा सिरानी राम कृपा भव निशा शिरानी जागे ते न से हो अवलो अब, अब नान से हूँ अब लोग राम अब नान से हूँ पायो नाम चारु चिंतामणि पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते ना खसे हो उर करते ना खसे हूँ अब लो नसानी अब ना नसे नानसें श्याम रूप रुचि सुचि रुचिर कसोटी चित हो परवस जान हसो इन इंद्रिन निज बस वे नसे हो मन मधुपहि पहण कर तुलसी रघुपति पद कमल बसे हो अब लोन सानी राम अब नान से अपने ऊपर कृपा क्या है जान की जीवन की बली जई हो चित कह राम सीय पद परिहर अवन कहू चली गई हो उपजी उर प्रतीति सपन हूं सुख प्रभु पद विमुख न पे हों इसलिए मन समेत या तन के बासिन यह सिखावन दे क्या सिख दोगे श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो रसना और न गए हो रोकी हो नयन विलोक त्य हो रही शीस ईसी ने हो ना तो ने नाथ सों करी सब ना तो नेह बह हो यह छर भार ताहि तुलसी जग जा को दास कहान की जीवन की बलि जय हों यह निश्चय अपने भीतर से करना है और ऐसे जो महान साधक हैं वे प्रशांत तो हो जाते हैं उनका चित्र समाहित तो हो जाता है सुख दुख में सम हो जाते हैं ठंडी गर्मी में सम हो जाते हैं मान अपमान भी उनके लिए समान हो जाता है और ऐसे जो महात्मा हैं वे गुणातीत योगी हो जाते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजित्रिया युक्त इतुचते योगी शुद्धानंद जी महाराज योगी की परिभाषा इस प्रकार के लक्षण वाले योगी हैं जिनके चित्त का जिनके अंतकरण का भगवान से नित्य संयोग हो गया है कहते ऐसे योगी और ऐसे जो योगी हैं उनकी दृष्टि में समलोष्टास्म कांचना उनकी दृष्टि में पत्थर ढेला और सोना हीरा इसमें कोई फर्क रहता नहीं है उनकी दृष्टि में सब सम हो जाता है इस प्रकार से वर्णन किया इसलिए हे अर्जुन साधक का कर्तव्य है किसी पवित्र गाय के गोबर से लिपे हुए किसी गोष्ठ में गौशाला में किसी पवित्र तीर्थ में जा कर के शांत चित्त से स्थिर आसन साध करके बैठ जाए कुशासन बिछा करके वस्त्र बिछा करके बैठ जाए न ज़्यादा ऐसे तन के बैठे न ढीला ढाला बैठे हैं साम्य अवस्था में बैठ कर के सुखासन से बैठ के और अपनी वृत्ति को संसार से मोड़ करके परमात्मा में लगाता हुआ निरंतर अनुभव करने लग जाए इस प्रकार से वह निरंतर अभ्यास करे समय धारय नचलम स्थिरा संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्व दिश्चान अवलोकन नाशिकाग्र क्या है यह नासिकाग्र है इसको देखें। भगवान नाशिकाग्र देखने की कह रहे हैं तो नाशिकाग्र क्या है ये नाशिकाग्र ऐसे देखे ऐसे देखने से भी वृत्ति शांत होती है और फिर सहज उन्मुनी मुद्रा आ जाती है किंतु कहने की बात तो मंच पर नहीं है लेकिन फिर भी कह देते हैं महापुरुष सब संत बैठे इसलिए कह देते हैं नाशाग्र वस्तुतः यह स्थान है इसलिए जिसे अध्यात्म राम रक्षा में जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान ने ब्रह्म दर्शन के प्रवेश का द्वार बताया है उनमुनि दृष्टि सो द्वार देखे भेद पावे जैसा कहा चाचरी भूचरी खेचरी अगोचरी उन्मनी पांच मुद्रा साधनते सिद्ध साधु राजा आचार्य तो मुद्रा का संकेत यहाँ भगवान गीता में कर रहे हैं। ये पाँच मुद्राओं को जानने वाला सिद्ध सा, साधु वह सिद्ध सम्राट है सिद्धों का भी राजा है जो पांच इन मुद्राओं को ठीक से जानता है तो भ्रूचरी उस भ्रुचरी से ही सहज उन्मनी मुद्रा जिसको मुद्रा मुद्रा कहते हैं, होते ही मुद्रा अपने म आदि सीख ले और मुद्रा का साधन कर ले और ज्यादा नहीं तीन वर्ष साधन करे तो तीन वर्ष में ही समाधि तक वह पहुंच जाएगा उसकी समाधि लगने लग जाएगी और ऐसे फोटो खिंचाते रहो आंख मूंद मूंद के तो ऐसे तो फोटो खिंचाने वाले बहुत हैं जब तक योग था तब तक लोगों का आकर्षण नहीं था अब योग नहीं रहा अब योग हो गया योग लोग योग नहीं बोलते हैं क्या बोलते हैं योगा योगा अब योग का योगा हो गया क्योंकि संस्कृत पर अंग्रेजी लद गई हिंदी पर अंग्रेजी लद गई तो योग का योगा हो गया अब जो जो देखो सो योगा के पीछे पड़ा हुआ है उनसे कहो कि सवेरे उठकर झाल मजीरा लेके कीर्तन करो श्री राम जय राम जय जय राम हरे राम हरे राम अरे राम अरे राम हरे हरे अरे, अरे, अरे बोले ये कहाँ आप हजारों साल पीछे लेके जा रहे हो योगा योगा हम योग का निषेध नहीं कर रहे हैं अष्टांग योग को ही आचार्यों ने भक्ति माना है अष्टांग योग के अनुष्ठान से जो तैल धारावत अखंड अविच्छिन्न भाव से भगवन नाम रूप गुणलीला की अखंड अक्षुण स्मृति विशेष उसी को आचार्यों ने भक्ति माना है हमारे पूर्वाचार्य महान योगी थे महान सिद्ध थे उसका निषेध नहीं किया जा रहा है और इस समय योग की चेतना जगाने का बहुत बड़ा काम इस वर्तमान समय में श्री रामदेव बाबा ने किया है इसमें कोई संदेह नहीं है पूरे विश्व में उन्होंने योग की एक क्रांति जागृत की है हम उसका निषेध नहीं कर रहे हैं हम उसके समर्थक हैं लेकिन हम एक जो विशेष बात कहना चाहते हैं वो यह है कि योग कोई भी क्रिया अत्यंत पवित्र से पवित्र क्रिया ही क्यों न हो लेकिन यदि उस क्रिया का उद्देश्य पवित्र नहीं है तो वो पवित्र क्रिया भी पवित्र क्रिया बनकर नहीं रहेगी वह क्रिया जीव का कल्याण करने वाली नहीं होगी योग का प्रयोजन क्या है योगस्य से बक्षे बक्से सवीजात्मजे मनो ये ना प्रसन्नम याति सतपथम योग का इतना ही उपयोग है कि जीव प्रसन्नतापूर्वक भगवान की ओर बढ़ता है अब हम कर तो रहे हैं योग और बढ़ रहे हैं भोगों की ओर किस लिए योग करते हैं आप बोले क्या करें बीमार बहुत रहते हैं दवाइयां बहुत खानी पड़ती हैं डॉक्टरों पे पैसा बहुत चला जाता है तो स्वस्थ रहने के लिए योग का आश्रय लेते हैं बहुत अच्छी बात है पहला सुख निरोगी काया स्वस्थ रहने के लिए योग का आश्रय लीजिए बहुत अच्छी बात है कोई विरोध नहीं क्योंकि धर्मार्थ काम आरोग्यम मूलम उत्तम धर्म अर्थ काम मोक्ष का मूल आरोग्य है बहुत अच्छी बात रहना चाहिए लेकिन अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं कि आप स्वस्थ किस लिए होना चाहते हैं स्वस्थ किस लिए रहना चाहते हैं भगवत उपासना के लिए भजन के लिए भगवत प्राप्ति के लिए स्वस्थ शरीर चाहते हैं कि भोगों को भोगने के लिए तो झूठ बोलो तो तो हम कुछ कह नहीं सकते यदि सच्ची बात लोग बोलेंगे तो अधिकांश लोगों का उत्तर यही होगा इतने दिन तक संसार के भोगों को भोग कर तृप्त हो नहीं पाए इसी बीच भोग की शक्ति क्षीण हो गई तो योग के माध्यम से थोड़ी शरीर की ताकत बढ़ा के कुछ और भोग का आनंद हमें मिल जाए इसके लिए हम योग में प्रवृत्त हो रहे हैं तो जिस योग साधना का लक्ष्य भोग है वह योग भी महारोग है वो भोग नहीं है इसलिए ग्रसे कली रोग योग संजम समाधि रे भलो जो है पोच जो है दाहीनो जो रे। राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे राम जपु राम जपु राम जपु, जपु बाबरे इसलिए नाम भी योग ही है नाम योग है नाम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार आदि सभी साधन अवश्य करने चाहिए अखूब तत्परता से करने चाहिए लेकिन शरीर संसार से विरक्त होकर भगवत प्राप्ति को मानव जीवन का चरम लक्ष्य मान करके इस साधन में लगो साधन के लिए स्वस्थ शरीर प्राप्त करो भोग तो अपने आप मिलेंगे शरीर अपने प्रारब्ध का भोग अपने आप कर लेगा लेकिन यदि हमारा लक्ष्य वह बन जाएगा तो हमारी क्रिया उत्तम क्रिया भी उत्तम नहीं रह जाएगी वह अधम हो जाएगी और देखो हे अर्जुन यह जो योग है यह किसको प्राप्त होता है बोले जो बहुत ज्यादा भोजन करता है उसके लिए भी नहीं है और जो कुछ खाता पीता नहीं उसके लिए भी नहीं है जो बहुत अधिक सोता है उसके लिए भी नहीं है और जो बिल्कुल नहीं सोता उसके लिए भी नहीं है, है? युक्ताहार विहार युक्त चेष्ट कर मसु युक्त स्वप्न योगो भवती दुखा कितनी बढ़िया परिभाषा भगवान ने बताई हम लोग तो इकट्ठे ही सब कुछ कर लेना चाहते हैं कई बार ठूँस के खा लेंगे तो इतना खा लेंगे जिसका कोई ठिकाना नहीं सांस लेना मुश्किल पड़ जाए और कई बार ऐसी निश्चय कर लेंगे कि नहीं बिल्कुल अब तो कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे तो इस तरह का जो ऊट पटांग तरीके से किया गया साधन है ये शरीर को नष्ट कर देता है हमारे पूजशी खाग चौक वाले महाराज जी सुनाते थे पूरे वृंदावन में पुराने काठिया में भंडारा हुआ बहुत पुरानी बात है तब महाराज जी पुजारी थे खाग चौक में महाराज जी के गुरु जी विराजमान थे वृंदावन ने पुराना काठिया बहुत पुराना स्थान है निम्बारक संप्रदाय का तो भंडारा हुआ भंडारे में प्रसाद पानेंगे। गे अब तो बोले इतने छोटे छोटे लडुआ बनते हैं उस समय इतने बड़े बड़े लडुआ बनते थे बूंदी के ये बड़े बड़े लड़ुआ क्या कहना मिलावट का जमाना नहीं था गोवंश उस समय भी बहुत था वृंदावन में खूब गऊ का घी मिलता था मिलावट तो होती है घी में ये कोई जानता नहीं था और शुद्ध घी नाम से भी कोई घी होता ये भी लोग नहीं जानते थे शुद्ध कोई विशेषण नहीं लगाता घी मानेगी ये तो अशुद्ध जब से होने लगे तब से विशेषण लगाना पड़ा सुद्ध गी। शुद्ध घी शुद्ध घी ने अशुद्ध घी का अस्तित्व प्रमाणित कर दिया कि यह शुद्ध है तो दूसरा शुद्ध है मिलावटी है तो बढ़िया घी था कोई क्या कहना कोई कमी नहीं थी भंडारा खाने गए महाराज जी बताते और योगाभ्यास भी कर रहे थे उसमें साधन भी कर रहे थे और भंडारे बहुत कम होते थे गिने चुने भंडारे साल में आठ दस भंडारे होते थे वृंदावन में यह स्थिति थी वृंदावन की और वृंदावन क्या सब जगह की यही स्थिति थी रोज रोज भंडारे थोड़े होते थे बोले तो भंडारे के लिए तो पुजारियों को तो पहले नंबर आता था पुजारी है रसोईया है, कुठारी हैं इनको न्यौता पहले पहले नंबर दिया जाता कहीं भंडारा हो उत्सव हो हम गए वहां होड़ लगी लड़ुआ पाने की तो पंगत करने के बाद होड़ लगी तो महाराज जी कहते कि इतने बड़े बड़े लड़ुआ अठारह तो हम खा गए अठारह लड़ुआ खा गए गिनती की और हम तो तीसरे चौथे नंबर पर रहे हमसे भी आगे आगे, आगे बड़े वीर पुरुष थे वीर साधु थे क्या कहें उनको महावीर की उपमा दी जाए तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं वो महाराज 25-25 लड्डू तक खा गए इतने बड़े बड़े लड्डू बोले हम तो 18 तक पहुंच पाए तीसरे नंबर पे रहे हम अब लौट के आए तो इधर तो ने धोती कुंजल शंख प्रचाल वस्ती आदि क्रियाएं भी करते थे साधन भी करते थे प्राणायाम करते थे अब उस आँत में जब इतना लड्डू गया तो पूरे शरीर की नसें फटने लग गई दर्द के मारे और इतनी बेचैनी इतनी बेचैनी कि लगता मर जाएंगे ऐसी बेचैनी शरीर फटे दर्द के मारे भारी ग्लानी चित्त में हुई कि हे भगवान हे लड़ुआ खाके मरने के लिए ही साधु बने थे क्या बोले बस रात्रि को 11-12 बजे तक कष्ट सहा और इसके बाद उठे छोटी हरड़ को कूटा कूट करके जौ कूट करके 50 ग्राम हरड़ की फंकी दी और सेंधा नमक डालकर गर्म जल खूब पिया और पी करके कुंजल क्रिया सारी क्रियाएं की धीरे धीरे जब सब बेकार निकल गया तब शांति आई एक दो दिन साधन में विक्षेप रहा और जब सफाई ठीक से हो गई तो बोले हाथ में जल लेकर संकल्प किया तो बस अब खाने के लिए नहीं जियेंगे जीने के लिए खाएंगे इस गड्ढे में पाव भर से अधिक वस्तु नहीं जाने देंगे वे साग ही लेते थे और वह भी मुश्किल से पाओगा भर मिला जुला कर पाओ भर आहार था उनका बस इससे ज्यादा हाँ दूध ले लेते ले थे वृद्धावस्था में चाय भी ले लेते थे थोड़ा गऊ का घी डाल के उनके सब नियम विचित्र ही थे चाय में घी डाल के लेते थे और रात्रि को दूध ले लेते थे दोपहर में साग ले लेते थे बस इतना उनका आहार था पर उसको तौल करके देखो तो पूरे दिन में वो सब मिला के साग वाग मिला के दूध छोड़ के आधा किलो दूध लो लेते थे बस दूध तो अलग है बाकी आहार के रूप में पाव भर से कम वस्तु ही उनके पेट में जाती थी और खूब शेर जैसे गरजते रहते थे तो नारायण युक्ता हार विहार इसकी बहुत अच्छी व्याख्या हम कर नहीं सकते इसलिए नहीं कर सकते कि हमारा सब अव्यवस्थित है एक जगह रह करके युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्व कर्मसु युक्त स्वप्ना योगो भवति दुखा ये हमसे ठीक से नहीं बन पा रहा है इसलिए हम इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं अन्यथा सच्ची बात यह है कि भगवान ने जिस योग का उपदेश किया है इसको यदि हम लोग श्रद्धा पूर्वक अंगीकार करें तो फिर कभी औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कभी रोगादि का प्रवेश शरीर में नहीं होगा उस परमात्मा की प्राप्ति जो है वह सबसे श्रेष्ठ लाभ है उससे बढ़कर के कोई लाभ नहीं है यम लब्धवा चापरम लाभम मनते नाधिकम तथा यथित न दुखेनो न गुरु परमात्मा की प्राप्ति रूप लाभ से बढ़कर के कोई दूसरा लाभ नहीं है परमात्मा में जिसकी स्थिति हो जाती है वह सुख दुख से मुक्त हो जाता है फिर संसार का कोई भी कष्ट उसे विचलित नहीं कर पाता है इस प्रकार से भगवान ने उपदेश देते हुए कहा इसलिए योगी का कर्तव्य है तो वह अपने मन इंद्रिय आदि को संयत बनाता हुआ सदगुरु पादाश्रय ग्रहण करता हुआ साधन में लगता हुआ अपने अंतर्यामी का पहले साक्षात्कार करें और वह अंतर्यामी हमारे अंतकरण में जिस रूप में विद्यमान है उसी रूप में सर्वांतर्यामी के रूप में वह प्रतिष्ठित हो रहा है इस तत्व का निश्चय करके यो मश्य सर्वत्र सर्वंच मई पश्यती तस्हम न प्रणश्यामी सच न प्रणश्यती कितनी बढ़िया बात भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन सब जो साधक संपूर्ण प्राणियों में सर्वांतर्यामी के रूप में मेरा अनुभव करता है और संपूर्ण प्राणियों को मुझ विराट परमात्मा में ही स्थित मानता है कहते हैं मेरे अंतर्गत ही सबका अनुभव कर लेता है उसके लिए मैं कभी नष्ट नहीं होता मैं अदृश्य नहीं होता क्योंकि विराट विराट जगत के रूप में भी मैं निरंतर उसके सामने बना रहता हूं और वह भी मेरे लिए कभी नष्ट होता नहीं है ऐसा समझना चाहिए अर्जुन ने पूछा कि भगवान ये सारी बात आपने बहुत अच्छी बताई पर बार बार आप कहते हैं कि मन को समाहित करके मन को समाहित करके तो बात तो सुनने में बड़ी सरल है पर मन का समाहित होना मन का निग्रहीत होना मन का मुट्ठी में होना ये तो ऐसे ही है जैसे कोई किसी से कहे कि सारी दुनिया की हवा को अपनी मुट्ठी में कर लो मोबाइल का प्रचार आता है लोग कर लो दुनिया मुट्ठी में वो तो प्रचार कर सकते हो मोबाइल वाला हैं? लेकिन संसार की हवा को मुठी में बंद करने की सामर्थ्य किसी के भीतर नहीं है जैसे वो काम कठिन है ऐसे मन का निग्रह बड़ा कठिन है चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभदृढ़ तस्हम निग्रह मन्ये, बायोरिव सुदुष्करम हे श्री कृष्ण ये मन बड़ा चंचल है मत देने वाला है मत देने के स्वभाव वाला है और बड़ा मजबूत है महाराज काटे कटे नहीं छाटे छटे नहीं मारे मरे नहीं बड़ा बलिवान है इसको बस में करना ऐसे ही है जैसे वायु को मुट्ठी में बंद करना भगवान बोले तुमने बिल्कुल ठीक कहा देखिए ये बात वह महापुरुष कह रहा है जो इतने बड़े जितेंद्रिय हैं कि स्वर्ग में उर्वशी के एकांत में प्रणय की याचना करने पर भी जिनके चित्त में विकार उत्पन्न नहीं होता ऐसे अर्जुन कह रहे हैं चित चंचल है मत देने वाला है बलवान है जब अर्जुन ऐसा कर सकते हैं तो हमारे जैसे लोग तो उनका तो की कथा न कहो बखानी सदा काम के चेहरे जानी तो उनकी कथा क्या कही जाए अर्जुन ने इस प्रश्न को बहुत महत्व दिया ध्यान दें अर्जुन ने इस प्रश्न को बहुत महत्व दिया पर भगवान ने अर्जुन के इस प्रश्न को बहुत हल्का प्रश्न माना उन्होंने इस प्रश्न को ज्यादा महत्व नहीं दिया भगवान ने इस प्रश्न को ज्यादा अर्जुन ने महत्व दिया पर भगवान ने इस प्रश्न को बिल्कुल महत्व नहीं दिया भगवान ने कहा भगवान ने अर्धाली में उत्तर दिया आधे श्लोक में उत्तर भगवान ने दिया बोले देखो अभ्यास से नु तु कौनते वैराग्य हे महाबाहु अर्जुन मन के बारे में जो तुम्हारे विचार हैं वो बिल्कुल ठीक हैं लेकिन अभ्यास और वैराग्य से मन बस में हो जाता है कोई अपने अंतकरण से एक लक्ष्य निश्चित करके और संसार के रूप रसगंध शब्द स्पर्श की ओर बहने वाली जो इंद्रियों की वृत्तियां हैं उनको बटोर करके एक विशेष लक्ष्य में स्थिर कर देने का नाम है अभ्यास बार बार खींच करके और लक्ष्य में लगाना इसका नाम है अभ्यास और बिना वैराग्य के अभ्यास नहीं होता ध्यान में आई हमारी बात यह इंद्रिया अपने अपने भोगों की ओर विषयों की ओर क्यों जाती हैं? क्योंकि उन विषयों से हमारे चित्त में वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ वैराग्य के अभाव के कारण वृत्तियां बहिर्मुख हो रही हैं और वैराग्य हो जाए तो अपने आप अंतर्मुख हो जाएगी फिर बार बार जो साधन करके अपने चित्त को लक्ष्य में स्थिर किया जाता है उसी का नाम है अभ्यास वैराग्य का स्वरूप क्या है क्या करें बहुत बढ़िया से बात कहनी चाहिए लेकिन अब समय नहीं है चलो एक श्लोक कह देते हैं। भगवान श्री राम के मुखारवंद से निकली हुई चतुस्ूत्री को कोई स्वीकार कर ले उसको वैराग्य सिद्ध हो जाएगा श्रीमद वाल्मीकि रामायण में भगवान लखनलाल जी से कह रहे हैं, हे लक्ष्मण सर्वे क्षयांता निचया पतना समुच्रया संयोग विप्रयोगता मरणांत जीवितम पूरी अठार अध्याय गीता का सार है श्लोक भगवान कह रहे हैं हे लक्ष्मण संसार के जितने संग्रह हैं वे सब एक ना एक दिन नष्ट हो जाने के लिए हैं। अब देखिए संग्रह दुख की जड़ है दुख का मूल है और सुख की आशा से मनुष्य संग्रह करता है और दुख की जड़ संग्रह है इसलिए वो जितना संग्रह करता चला जाता है उतना ज़्यादा दुख बटोरता चला जाता है गरीब आदमी वो ये कहने महात्माओं के पास कम आते हैं कि महाराज हम बहुत परेशान हैं बड़े दुखी हैं ऐसे गरीब आदमी कहने वाले बहुत कम हैं जितने ज़्यादा बड़े अमीर होते हैं उनकी समस्याएँ उतनी ही ज़्यादा मोटी होती हैं ओ बड़े दुखी होते महाराज क्या करें बड़े परेशान है वहाँ काम नहीं चल रहा है वहाँ उसने माल मार लिया वो पैसा देने के लिए तैयार नहीं है बहुत दुखी है महाराज क्या करें कोई समय था मिट्टी छूते थे तो सोना हो जाता था अब सोना छूते हैं वो राख बन जाता है मिट्टी बन जाता है बड़ा बुरा समय आया महाराज क्या करें अब ये बात किसी की समझ में आ जाए कि सारे संग्रह एक ना एक दिन नष्ट हो जाने के लिए है तो संग्रह करने में श्रम करो अब जब भी नष्ट हो जाए तो फिर बैठ के रो कि हायरे हाय ये कहां चला गया ए? ये मूर्खता है कि नहीं ये बात भीतर से समझ में आ जाए तो वह जीव संग्रह परिग्रह से मुक्त हो जाएगा फिर सहज जो चीज आ जाए उसी में वह निर्वाह कर लेगा और जितना शरीर के व्यवहार के लिए अत्यंत आवश्यक है उतना ही रखेगा उससे ज्यादा नहीं रखेगा महाराज जी आवश्यकताओं को जितनी बढ़ा दो उतनी बढ़ जाती हैं और जितनी घटा दो उतनी घट जाती हैं घटाते घटाते इतना ज्यादा कोई घटा दे तो सुखदेव जी के शरीक है सनकाधिकों के शरीक उसको लंगोटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आवश्यक ही कुछ नहीं रहेगा अब बढ़ाते चले जाओ तो बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते बढ़ जाएगी एक महात्मा बोले बोले जब हम घर से आए थे तो हमारा वैराग्य एक झोला में बंद होके आया था एक थैला वैराग्य था फिर एक आश्रम से दूसरे आश्रम में गए तो पांच सात थैला वैराग्य बढ़ गया और बोले अब तो महाराज इतना संग्रह हो गया कि हमको कहीं यहाँ से जाना पड़े तो एक रेल की बोगी बुक करानी पड़ेगी अब हमारा बैराग ट्रेन में लद के कहीं जा सकता है वैसे नहीं जाएगा अच्छे भजनानंदी संत थे परिहास में हंसी में बोलते थे महाराज ये हालत है क्या किया जाए हमारे पुज श्री खाक चौक महाराज जी एक ही लंगोटी रखते थे दूसरी लंगोटी नहीं रखते थे एक ही लंगोटी जीवन भर एक ही लंगोटी पहरी उन्होंने एक अचला एक साफी और एक ही लंगोटी बदलने के लिए दूसरी नहीं तो आठ नौ महीना तो उनका लंगोटी में बीत जाता था कपड़े की जरूरत ही नहीं नीम के नीचे बैठे हुए लंगोटी लगाए और बढ़िया से नहाते भी नहीं थे कि बढ़िया कोई सावन आवन उपटन लगा के नहा लें। अब बरसात आई है नीम के नीचे बैठे रहते खूब पानी बरसता एक इतना बड़ा उसको अमनिया करके उसको जटाओं पे रख लेते जटाएं ना भीजें बस और लंगोटी लगाए खाली तखत पे बैठे रहते खूब पानी बरसता वाह आज राम जी खूब स्नान करा रहे हैं वाह आज राम जी खूब स्नान करा रहे हैं ऐसे ऐसे मिड़ते रहते शरीर फूल जाता मैल भी छूटता और एक साफ रखते वो भीज भी जाती है कई साफी रखते थे उसको निचोड़ निचोड़ के पोसते रहते शरीर और महाराज दिन भर कहीं पानी बरस गया तो शाम तक तो महाराज जी का शरीर चमक जाता था वैसे तो कोई रगड़ के नहाते नहीं थे अब फिर पानी बरसना बंद हो गया तो शरीर सूख गया और लंगोटी भी पहरे पहरे सूख गई और उसको गमछा को निचोड़ के जांघों पे डाल लेते वो पैरों की गर्मी से वो सूख जाता और कहीं शिवकाने में जाना होता तो ऐसा अचला पहन के गए और रास्ते में तो अचला पहनते और उसके घर में पहुंच के चला उतार देते महात्मा तो महात्मा उतार के चला धर देते कहते इसको है बच्चा इसको पानी में निकाल के सूखने डाल दो पानी में निकाल के सूखने डाल दिया अब इतना सा गमछा सामने रखे हैं बैठ है बस हो गया फिर चलना है तभी ये चला पहनना है तो अचला भी फटता नहीं था उनका महाराज प्रयोग ही कम होगा तो फटेगा कहाँ से एक दिन हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी लंगोटी तो कम से कम दो होनी चाहिए अरे बोले बच्चा तुम नहीं जानते हो साधु पे किसी चीज का दरिद्र नहीं है लंगोटी कई दरिद्र है और तो खूब भरे पूरे हैं राम जी की दया से लंगोटी छोटा कपड़ा होता है लंगोटी बदल जाए तो झगड़ा लंगोटी उड़ जाए तो झगड़ा हमारी लंगोटी चली गई अब क्या करें फिर परेशानी और एक ही लंगोटी रहेगी तो न बदलेगी ना उड़ेगी फट जाएगी तो दूसरी पहन लेंगी तो हमारा वो एक ही पहरे रहते स्नान करते तो एक बार लंगोटी उतारते लंगोटी को जल से धो करके ऐसे झाड़ते और झाड़ करके एक दो बार फिर उसी को पहन लेते अभ्यास होने के कारण उनको गीला कपड़ा जीवन भर पहनने पर भी कभी नहीं हुआ अभ्यास हो गया अभ्यास हो जाता ना शरीर को इस तरह का अभ्यास हो गया तो गीले कपड़े से उनको कोई परेशानी नहीं आवश्यकता जितनी बढ़ा दो उतनी बढ़ जाएगी जितनी घटा दो उतनी घट जाएगी अब तो भगवान की दया से तीर्थराज प्रयाग की कृपा से संत महपुरुषों की कृपा से कथा के माध्यम से सत्संग के माध्यम से किसी भौतिक वस्तु के लेने देने की बात ही नहीं रहेगी कि कोई भेंट चढ़ावे दक्षिणा दे कपड़ा दे इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि सारी आवश्यकताएं भगवान अपने आप पूरी करते हैं जब कभी मना नहीं था चढ़ाना तो एक बार कथा हुई कलकत्ते के कुछ सेवक थे वृंदावन में सुदामा कुटी में ही कथा हुई हम खाक शोक से कथा कहने गए मारवाड़ी लोग थे और बढ़िया बढ़िया उन्होंने साड़ियां चढ़ाई तो हमारे मन में लोभ आ गया और कोई लोभ नहीं बाबाजियों के कोई गृहस्थी थोड़ी है ये लोभ आ गया कि अच्छी क्वालिटी की साड़ियाँ हैं तो ठाकुर जी के मंदिर में पिछवाड़ी पर्दा ये सब बनवा लेंगे तरह तरह के रंग बिरंगे ठाकुर जी के मंदिर में पुजारी हम ही थे तो इसकी बढ़िया से पिछवाड़ी बनवा लेंगे पर्दे बनवा लेंगे और इन रेशमी साड़ियों की भगवान को पोशाक बहुत अच्छी बनेगी गोठा लगा कर तो मन में कल्पना थी कि भगवान की पोशाक बन जाएँगी सामान जैसे ही आया महाराज जी बोले वाह अरे बहुत माल लाया हो धर दे धर दे सब धर दे तो भीतर नहीं ले जाने दिया बाहर बैठे थे चौकी पर सब सामान धरवा लिया और हमसे बोले करा हो गई मुझे हाँ ले जाओ गोपेश्वर दर्शन करके आओ हमको तो गोपेश्वर दर्शन करने भेजा एक ब्रिजवासिन मैया ब्राह्मणी आई बोले जा जा, जा, जा, जा, जा पीछे डंडोत करना अपनी सखी सहेलियन ने सबको दे दिया भागवत जी का रुक्मणी जी का प्रसाद बट रहा है सबको सबको बुला के ले आ, उस सबको बुला के लाई एक इतनी सी कपड़े की चिंदी नहीं छोड़ी कपड़ा बर्तन जो कुछ था सब बांट दिया हमने सोचा शायद उठा के लोग विद्यार्थियों ने भीतर रख दिया होगा हमने पूछा कहाँ रख दिया सामान महाराज बोले रखने की जगह कहाँ हमारे पास दे दिया बांट दिया तुम्हारा भी माथा हल्का हो गया और हमारा भी माथा हल्का हमने कहा महाराज जी हमने मन में सोचा था कि ठाकुर जी के मंदिर में पोशाक के काम में ले लेंगे अरे बोले राम राजा सरकार हैं इनके पास कोई कपड़ा लत्ता की कमी है बढ़िया से बढ़िया पहन लेंगे साड़ी धोतियों की पोशाक हम क्यों बनवाएंगे है तेरी जरे तेरी तेरी बुद्धि को क्या हो गया पढ़े लिखे मूरख होते हैं उनके हमारा ठीक कह रहे पढ़े लिखे मूरख होते हैं तब बांट दिया उसका प्रभाव यह था कि वे हर समय आनंद में रहते थे संग्रह दुख का मूल है सर्वे क्षयान्तानि क्षयाता पतनांता संसार की चाहे जितनी ऊंचाई प्राप्त कर लो ये संसार की सभी ऊंचाइया एक न एक दिन नीचा देखने के लिए हैं। ये बात हमारी समझ में आ जाए तो जो आहरिश लोग दौड़ रहे हैं हम सबसे आगे हम सबसे आगे हम सबसे ऊंचे हम सबसे ऊँचे हमसे सब नीचे हम सबसे ऊंचे इस भाग दौड़ में वे नहीं पड़ेंगे वो बंद हो जाएगी शांत हो जाएंगे भजन साधन बच जाएगा संसार के सारे संयोग वियोग के लिए हैं और जन्म मृत्यु के लिए है पैदा हुए हैं मरने के लिए ये बात समझ में आ जाए तो वैराग्य स्थिर हो जाएगा और वैराग्य स्थिर होगा तभी भगवान में अनुराग होगा क्योंकि जितने अंश में शरीर संसार के किसी पदार्थ में वस्तु में हमारा अनुराग होगा उतने ही अंश में हम भगवान से विमुख रह जाएंगे भगवत प्रेम से वंचित हो जाएंगे इसलिए जिनका परिपूर्ण वैराग्य हो गया है उनका भगवान के चरणों में संपूर्ण अनुराग हो जाता है संसार की वस्तुओं को महत्व मत दो संसार की मान बढाई, पद प्रतिष्ठा को महत्व मत दो संसार के वैभव को महत्व मत दो विचार करो ये बड़े बड़े केले बने हुए हैं पहाड़ों के ऊपर चमगादड़ रह रहे हैं घास जग उग रही है कितने बड़े खजाने होंगे हाथी घोड़े रहते होंगे आज उनकी क्या दशा है हमने छोटी सी कुटिया बना ली हम क्या अहंकार करें गुजर बसर करने ठाकुर जी निर्वाह कर दें इस तरह से और एक विशेष बात है एक अच्छे सिद्ध संत की वाणी है कि वैराग्य बढ़ेगा कैसे वैराग्य घटना नहीं चाहिए वैराग्य बढ़ना चाहिए वैराग्य को बढ़ाने का सबसे श्रेष्ठ साधन है साधक सदा अपने वैराग्य में कमी का अनुभव करता रहे अपने वैराग्य से संतुष्ट न हो हमारे भीतर वैराग्य नहीं और अधिक हमें प्रयास करना चाहिए जब कमी का अनुभव करेगा तो उसको पुष्ट करने की कोशिश करता रहेगा तो बैरागे बढ़ेगा और सोचे अरे हमसे बड़ा विरक्त कौन बस वहीं से घटना शुरू हो जाएगा नारायण ना। इसलिए अभ्यासौंते वैराग्य बार बार लक्ष्य में स्थिर करना इसको अभ्यास कहते हैं इसलिए महाराज जी हमको तो यह अर्थ समझ में आता है अभ्यास शब्द का अर्थ निरंतर नामजप इससे श्रेष्ठ कोई अभ्यास नहीं है इसलिए हम तो ऐसा अनुभव करते हैं कि अभ्यासेन का अभ्यासे कहकर भगवान ने अर्जुन के माध्यम से सभी साधकों को निरंतर नाम जप अभ्यास करने की प्रेरणा दी है नामाभ्यास नाम जप अभ्याण तुकौंते और वैराग्य ग्रह एक दूसरा अर्थ अभ्यासेन एव भवति निरंतर नाम जब से ही संसार के वस्तु पदार्थ में वैराग्य होगा बिना नाम जपे वैराग्य भी नहीं होगा और कलिकाल में भगवान नाम को छोड़कर के दूसरा कोई साधन नहीं है इसलिए निरंतर नाम जब और संसार के सभी दृश्य पदार्थों से अपनी वृत्ति को हटा लेना भगवान की ओर जितना आकर्षण बढ़ेगा संसार के पदार्थों की ओर उतना ही आकर्षण घट जाएगा संसार के पदार्थों के प्रति आकर्षण का समाप्त तो होना घट जाना यही वैराग्य है और निरंतर नाम जप यही अभ्यास है इसको करते करते मन समाहित हो जाता है और नहीं तो आप बिल्कुल पक्का करके देख लो आप तन्मयतापूर्वक नाम जब करके देख लो फिर देखो आपका मन कितने जल्दी निग्रहित होता है कितने जल्दी मन पकड़ में आता है एक बार नाम के स्वाद का अनुभव तो होने दो नाम लेते ही शरीर में रोमांच हुआवे गला भरावे नेत्र भरावे हम व्याकुल हो जाएं भगवान से मिलने के लिए ऐसी अवस्था आ जाए तो महाराज फिर कहाँ मन तो अपने आप निगृहित हो जाता है श्री दरिया जी महाराज कह रहे हैं जो दुनिया तो भी मेरा राम तुम्हारा जो दुनिया तो भी मै राम तुम्हारा जो दुनिया तो भी मेरा तुम्हारा जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा अधम कमीन जाति मति ना तुम तो हो सिर हमारा जो दुनिया तो भी मेरा तुम्हारा ये अभ्यास के संबंध में ये वाणी कही जा रही है ध्यान से सुने काया का जंत्र सबद मन मुठिया सुख मन तात चढ़ाई गगन मंडल में दुनिया बैठा मेरे सतगुरु कला सिखाई पाप पान हर कुबुध बुध कांकड़ा सहज सहज जड़ जाई गुंडी गाठ रहन नहीं पावे इक रंगी हुई आई जो दुनिया तो भी मेरा तुम्हारा इक रंग हुआ भरा हरि चोला हरि कह कहा दिलाऊं मैं ना ही मेहनत का लो भी बकसो मौज भगति निज पाऊं कृपा कर हरि बोले बानी तुम तो हो ममदास जन दरिया मेरे आत्म भीतर मेलो राम नाम विश्वास जो दुनिया तो भी मेरा तुम्हारा नाम सर्वोपरि है महाराज इसलिए नाम जप ही मन को निग्रहित करने का सबसे श्रेष्ठ साधन अरे नारायण मन का निग्रह तो बहुत छोटी बात है सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू अब देखिए मन का निग्रह करना तो बहुत सरल बात है हनुमान जी ने नाम जप के सहारे सर्वतंत्र स्वतंत्र अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर, पर, पर श्री जानकी वल्लभ लाल श्री रघुनाथ को अपने वश में कर एक रामायणी जी थे वो महाराज जी को सुना रहे थे बोले तुलसीदास जी को कहना चाहिए था सुमेरी पवन सुत पावन नामा अपने बस करी रा बहुत अच्छा लगता सुनने में भी राम जी को रामू बना दिया नाम को नामू बना दिया और राम जी को रामू बना दिया ऐसा क्योंकि महाराज जी से पूछा महाराज जी हंसने लगे बोले भाई हमको ज्यादा ज्ञान नहीं है आप ही बताओ बोले भाले संत थे उन्होंने बहुत अच्छा बताया उन्होंने कहा गोस्वामी जी केवल यह बताना चाहते हैं कि जैसे घर के नौकर को छोटा नाम लेकर बुलाते हैं और कहते जी हजूर आया केवल यही भाव बताने के लिए राम को रामू कर दिया रामा कहने में बड़ा आदर हो जाता बोले जैसे घर के सेवक को रामू बोले जी आया उपस्थित हो जाता है हनुमान जी के नामोच्चारण करते ही रघुनाथ जी सामने आ जाते हैं ये भाव दिखाने के लिए रामा न कह के रामों का महाराज बोले बहुत ठीक बात अपने बस करी ही राखी राम भगवान के नाम की बड़ी महिमा है भगवान ने इस प्रकार से समाधान किया और समाधान करके अर्जुन ने जो पूछा था कि भगवन आपकी कृपा से कोई परमार्थ के साधन में आपकी प्राप्ति के साधन में लग गया और अभी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया इसी बीच में उसका देहपात हो गया शरीर की आयु पूरी हो गई तो फिर उसको सदगति मिलती है कि दुर्गति वो कहाँ जाता है बोले चिंता मत करो नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गती यही तो बात है भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने वाले की कभी दुर्गति होती नहीं है कल्याण के मार्ग पर चलने वाले का सदा कल्याण ही होता है वह यदि लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया तो देह त्याग के अनंतर पुण्य प्रदलोकों में जाता है वहां सुख भोगता है फिर किसी पवित्र परिवार में सुचीनाम श्रीमता योग भ्रष्टो भी किसी पवित्र घर में पवित्र वातावरण में उस योग्रष्ट का जन्म होता है अथवा श्रीमताम गेहे नहीं योगिनाम एवं कुल भवती किसी ऋषि का ही पुत्र हो जाता है योगियों के कुल में ही उसका जन्म हो जाता है और कहते भैया अर्जुन ऐसा जन्म तो संसार में बड़ा दुर्लभ है कई जीवों को ये सब संस्कार विरासत में प्राप्त हो जाते हैं क्योंकि जन्मांतरीय संस्कारों के कारण ऐसे अच्छे परिवार में ऐसे अच्छे माता पिता के द्वारा ऐसे अच्छे वातावरण में उनका जन्म हो जाता है कि उन्हें भगवान की ओर बढ़ने का मार्ग जन्म से ही प्राप्त हो जाता है तो फिर जहां तक की साधना पूर्व जन्म में हो गई है वहां तक तो हो गई अब वहां से आगे वे उस जन्म में अपने आप आगे बढ़ जाएंगे बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय यह आत्मसंयम योग नामक छठा अध्याय भगवान के चरणों में समर्पित है मैं छोड़ तो नहीं रहा हूँ विषय को सार सार ही कह रहा हूँ लेकिन जैसे एक एक श्लोक का उच्चारण करके कह रहे थे वैसा कहने में तो संभव नहीं है कि हम लक्ष्य तक पहुँच सकें यह सातवें अध्याय में भगवान ने ज्ञान का स्वरूप विज्ञान का स्वरूप अपनी व्यापकता का वर्णन किया अन्य देवी देवताओं की उपासना उसका क्या स्वरूप है और उसका फल क्या है ये भी भगवान ने बताया और जो भगवान की भगवत्ता को भगवान के दिव्य प्रभाव स्वभाव को स्वीकार नहीं करते हैं वे ही ईश्वर के अस्तित्व को नकारने के कारण उसकी निंदा करते हैं और वे निंदक वे ईश्वर के विरोधी उनकी क्या गति होती है उनकी उसकी गति का भी भगवान ने अध्याय में वर्णन किया और भगवान को जानने वालों की महिमा क्या है इसका भी भगवान ने वर्णन किया क्या कहें गीता अपने आप में संपूर्ण शास्त्र है कहीं से कुछ लेने की जरूरत गीता में नहीं है यही गीता की विशेषता है भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य कल्याण का संकल्प करके मेरी प्राप्ति के प्रयत्न में लगता है और उन हजारों साधकों में कोई एक भाग्यशाली साधक यथार्थ रूप में मेरे स्वरूप को समझ पाता है और ये बात पक्की है ये अपने पुरुषार्थ से संभव नहीं है ये तुम ही कृपा तुम रघुनंदन जान ही भगत भगत उन्दन सुन देना जानत तुम वे जाई, इसलिए कोई एक यथार्थ रूप में मुझको जानता है भूमिरापो नलो वायु खम्भनो बुद्धि अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृष्टा अपरे में इसमें पांच प्रकृति स्थूल हैं और तीन प्रकृतियां सूक्ष्म हैं इन अष्टा प्रकृति में क्रमशः एक से एक बढ़कर सूक्ष्म है पृथ्वी से सूक्ष्म जल है जल से सूक्ष्म अग्नि है अग्नि से सूक्ष्म वायु है वायु से सूक्ष्म आकाश है और आकाश से भी सूक्ष्म मन है मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है और बुद्धि से भी सूक्ष्म अहंकार है अब एक बात हम जो विशेष बात स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने बताई थी वो बता रहे हैं स्वामी जी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा एक बार हमारा उनके चरणों में बैठना हुआ तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो ज्ञान के मार्ग की सबसे बड़ी जो कठिनाई है वो यही है कि जब तक सर्वथा अहंकार मिटाएगा नहीं साधक तब तक वह प्रकृति में ही माना जाएगा क्योंकि अहंकार भी प्रकृति है तो प्रकृति से जब तक ऊपर नहीं उठा है तब तक स्वरूप विज्ञान उसे नहीं होगा अस्वस्वरूप में स्थिति जब तक नहीं होगी तब तक उसके ज्ञान से क्या लाभ होगा कोई विशेष लाभ होने का नहीं इसलिए ये अहंकार मन से भी सूक्ष्म है बुद्धि से भी सूक्ष्म है अति सूक्ष्म होने के कारण इससे मुक्त होने में साधक को कई जन्मों तक साधनाएं करनी पड़ती हैं तब कहीं भगवान के अनुग्रह से वो अहंकार प्रकृति से ऊपर उठ उठ पाता है किंतु भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता श्रद्धे स्वामी जी के शब्दों में भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ अहंकार प्रकृति को भी भगवान के चरणों में निवेदित करना है पृथ्वी जलते वायु आकाश का संघात जो शरीर है इस शरीर को भी भगवान के अर्पित कर देना है मन को भी भगवान के अर्पित कर देना है बुद्धि को भी भगवान के अर्पित कर देना है और अहंकार का समर्पण भी भगवान के चरणों में कर देना है इसमें बड़ी सरलता है और केवल स्वीकार कर ले यह अभिमान जायरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे इतने से ही उसका काम बन जाएगा गोमाता की महिमा भी बीच में कहनी चाहिए जरूर यद्यपि कोई स्पष्ट प्रकरण नहीं है लेकिन फिर भी हम निवेदन कर रहे हैं गाय भी साक्षात अष्टा प्रकृति का चलता फिरता स्वरूप है साक्षात प्रकृति का स्वरूप भी गाय है और साक्षात परमात्मा का स्वरूप भी गाय है और प्रकृति को शोधन करने वाली भी गाय है गाय की सबसे बड़ी महिमा यही है वह स्थूल प्रकृति पृथ्वी जल तेज वायु आकाश को ही पवित्र नहीं करती है गाय की सर्वोपरि महिमा यह है कि गाय मन को पवित्र करती है बुद्धि को पवित्र करती है और सात्विक अहंकार को प्रदान करती है वो जो अहंकार नीचे गिराने वाला है उस अहंकार का भी क्षय गोमाता कर देती है गो सेवा और गव्य पदार्थों के आहार से प्रकृति शुद्ध होती है इसलिए गो सेवा अवश्य करना चाहिए हे अर्जुन मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्थि धनंजय मई सर्विदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव भगवान कहते हैं कि अर्जुन मुझसे भिन्न कोई कुछ भी नहीं है यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के जैसे हमारे में ही ओतप्रोत है और भगवान ने फिर अपनी विभूतियों का वर्णन किया जल में मैं रस हूँ और प्रकाशमान जो पदार्थ हैं उनमें चंद्रमा और सूर्य में ही हूँ वेदों में ओंकार में हूँ शब्द आकाश में शब्द में हूँ पुरुषों में पुरुषत्व में हूँ रसोहमअपसु कौंत प्रभास मिशि सूर्यो प्रणव पौरुषम पौरुष पृथ्वी में गंध हूँ और अग्नि में मैं तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ तपस्वियों में उनका तप भी मैं ही हूँ इस प्रकार से अर्जुन तू समस्त पदार्थों में मेरा ही अनुभव करो ये सात्विक राजस तामस आदि जो भाव हैं वे वस्तुतः ये गुण भी सब मुझसे ही उत्पन्न है मैं इनसे युक्त भी हूँ और इनसे सर्वथा मुक्त भी हूँ युक्त इसलिए हूँ ब्रह्मा के रूप से रजोगुण को स्वीकार करता हूँ विष्णु रूप से शतोगुण को स्वीकार करता हूँ शिव रूप से तमोगुण को स्वीकार करता हूँ युक्त भी हूँ आ इन से ऊपर उठा हुआ गुणातीत हूँ इसलिए मुक्त भी हूँ ऐसा समझना चाहिए और ये मेरी माया बड़ी प्रचंड है हे अर्जुन ये माया महाराज बड़े बड़े देवताओं को भी धूल चटा देती है बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं को भी धूल चटा देती है इस माया से मुक्ति का उपाय क्या है देवी ये सा गुणमई मम माया दुरत्यया मा मे ये प्रपद्यंते माया में ताम यहां माम एव है एव शब्द का अर्थ क्या है एवं एवं कारो अन्य एव कारो अन्य, से अन्य की व्यावृत्ति के लिए एव कार है अर्थात जो अनन्य भाव से मेरी ही शरण ग्रहण कर लेते हैं देवतांतर का आश्रय नहीं लेते हैं पतिव्रता नारी की भांति केवल मेरा आश्रय लेकर के रहते हैं ऐसे भक्त मेरी कृपा से मेरी माया से मुक्त हो जाते हैं और जो जो मेरे अस्तित्व को नकारने वाले बेदादी शास्त्रों में श्रद्धा न रखने वाले संत सदगुरु में श्रद्धा न रखने वाले गऊ ब्राह्मण का आदर न करने वाले यही दुष्कर्मी हैं दुष्कृति हैं वे नराधम माया के कारण उनके ज्ञान की चोरी हो जाती है और वे भाव को प्राप्त हो जाते हैं ए, देखने में कोई सिंह पूछ नहीं निकलाता किसी के ऐसे भगवत विमुख प्राणी ही असुर प्रकृति के हो जाते हैं हे अर्जुन चार प्रकार से भक्त मेरा भजन करते हैं चतुर्विदा भजनते माम जना सुकृति नौ जिनो आर तो जिज्ञास अर्थार्थी ज्ञानी भर तर भगवान ने यहाँ बहुत उदारता दिखाई है बात जरूर भगवान कहते हैं, सभी सुकृति हैं अच्छे हैं पुण्यात्मा अरे इतना ही नहीं ले सर्व सर्वे वही सबके सब उदार हैं देखो उदार भगवान है कि भगत हैं उदार भगवान कहते हमारी भक्ति करने वाले भी हम पर उपकार कर रहे हैं उदार हैं वे भी उदार हैं भगवान की ऐसी करुणा है आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी ये चार प्रकार के भक्त हैं इन चार प्रकार के भक्तों में ग्या... आर तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चरतर्ष अलग अलग भक्तों की कोटियां मानी गई हैं श्री वृंदावन विहारी लाल की आर्त तो भक्तों में गजेंद्र और द्रौपदी का नाम लिया जाता है जिज्ञासु भक्तों में उद्धव और अर्जुन का नाम लिया जाता है अर्थार्थी भक्तों में ध्रुव जी का नाम लिया जाता है और ज्ञानी भक्तों में श्री प्रहलाद जी का नाम लिया जाता है इस प्रकार से इसका मतलब यह मत समझ लेना कि जितने हमने नाम गिनाए इतने ही हैं इससे ज़्यादा नहीं है इस कोटि के जो साधक हैं वो आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भर लेकिन एक विशेष बात है आर्त हो जिज्ञासु हो अर्थार्थी हो ज्ञानी हो भगवान की प्राप्ति सबको समान रूप से हो जाती है इसलिए भगवान कहते कि तो सबके सब श्रेष्ठ सब हैं इसमें किसी को बड़ा छोटा नहीं करना बस बात यह है कि अनेक जन्मों के अनेक जन्मों तक साधन करने के बाद मार्गी भक्त ज्ञान को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त उन्हें अनेक जन्म नहीं लेना पड़ते हैं वे एक ही जन्म में अहनस भगवान नाम जप करके भगवत चरित्रों का श्रवण करके ऐसा पवित्र विश्वास प्राप्त कर लेते हैं कि वासुदेव सर्वम ये सब कुछ भगवान ही भगवान है भगवान को छोड़कर दूसरा कोई तत्व नहीं है तो कहते बहुनाम बहुना जन्म माम प्रपद्यते वासुदेव वासुदेव सर्विथति स महात्मा सुदीर् सुदुर्लभ ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है जिसकी सर्वत्र भगवत दृष्टि हो ज्ञान की पूर्णता भी सर्वत्र भगवत दर्शन में है और भक्ति की भी पूर्णता सर्वत्र भगवत दर्शन में है और देखो अर्जुन जो जहा श्रद्धा रखता है उसी रूप में हम उसकी श्रद्धा को पुष्ट करके वहीं से उसकी सेवा को स्वीकार करने लग जाते हैं इसलिए कहीं भी लग जाओ अंत में जब एक जगह कहीं लग जाओगे तो पहुंचोगे उन्हीं भगवान के चरणों में अंत में वहीं पहुंचना होगा तो मैं उसकी श्रद्धा को वहीं स्थित कर देता हूं यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धयाचित मिच्छति तस् तस्याचलाम श्रद्धा तामेविदाम उनकी अचल श्रद्धा को वहीं मैं स्थित कर देता हूँ बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय जय श्री राधे पर बात इतनी सी है कि वे जिस रूप में मुझे स्वीकार करेंगे उसी रूप में तो मैं उन्हें प्राप्त हूंगा देवरूप में स्वीकार करेंगे तो देव रूप में प्राप्त होंगे इसलिए मुझे साक्षात स्वरूप में अनुभव करना चाहिए जिससे मेरी प्रकारांतर से प्राप्ति नहीं मेरी साक्षात प्राप्ति हो देवान देवजो यजो या मदभक्ता या माम अपि, देवताओं को यजन करने वाले देवताओं तक जाते हैं और अनन्न्य भाव से मेरा यजन करने वाले मेरे चरणों में पहुंचते हैं इसलिए भगवान का ही यजन करना चाहिए अब अंतिम बात सुन लीजिए जरा मरण मोक्षा हे अर्जुन जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे, वे जरा मरण से छूटने का साधन करते हैं मुक्त हो जाते हैं और वे परम उस परम पुरुषार्थ को परम ब्रह्म को आध्यात्म को और उसके संपूर्ण उपासनात्मक रहस्यों को मेरी कृपा से जान लेते हैं और जानते ही उनका भवबंधन छूट जाता है यह सप्तम अध्याय भगवान के चरणों में अर्पित है श्री वृंदावन बिहारी लाल की अष्टम अध्याय में भगवान ने ब्रह्म का स्वरूप अध्यात्म और कर्मादि के विषय में अर्जुन ने जो सात प्रश्न किए हैं उनका क्रमशः भगवान ने उत्तर दिया और भक्ति योग का वर्णन किया और शुक्ल और कृष्ण मार्ग उत्तरायण को शुक्ल मार्ग कहा और दक्षिणायन को कृष्ण मार्ग कहा इसका प्रतिपादन भगवान ने किया अक्षर अक्षर क्या है इसको भी भगवान ने अच्छी प्रकार से समझाया और अंतिम में कहा कि अर्जुन तस्मात् सर्वेशु कालेसु माम अनुस्मर युद्ध चौ मैर पितमो बुद्धि संशय इसलिए अर्जुन तुम सर्व काल में मेरा भजन करो तो निस्संदेह तुम मुझे ही प्राप्त होगे इसमें कोई संदेह की बात नहीं है क्योंकि कवि पुराण अनुशास अणोरणीयास मनुस्मेदमचि आदिवर्ण तमस पर प्रया मनसल भक्तियाुक्त योग बल नुवोर्म्ये प्राण्य सम्य सतम परीति दिव्य इसलिए मेरी ही प्राप्ति का संकल्प करना चाहिए मापेत पुनर्जन्म दुखालय शाश्वत ती महात्मा नंगता हे अर्जुन जो महात्मा मुझे प्राप्त कर लेते हैं वो परलोक और पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाते हैं दुखाले और अशाश्वत इस संसार के चक्र से उभर जाते हैं और देखो अर्जुन मान लो कोई कठोर तप आदि साधन करके दान पुण्य करके स्वर्ग आदि लोकों को भी प्राप्त कर ले तो वह सुख भी विनाशी सुख ही है आप ब्रह्म भवन लोका पुनरावर ताम पैतुकौते और पुनर्जन्म विद्य ब्रह्मलोक तक पहुंचने के बाद भी नीचे आना पड़ेगा किंतु मुझे प्राप्त करने के बाद जीव को फिर संसार में आना नहीं पड़ता है देखिए ब्रह्मलोक को कहने से आप लोग ब्रह्मलोक को हीन मत समझने लग जाना इसी महाभारत में एक प्रकरण है आप सुन चुके हैं याद दिला रहे हैं युधिष्ठ ने नारद जी से कहा कि भगवान आपने द्वारका की सुधर्मा सभा भी देखी है देवताओं की सभाएं भी देखी है कुबेर की वरुण की इंद्र की यमराज की सबकी सभाएं आपने देखी हैं, ब्रह्मा जी की भी सभा आपने देखी है आपने इंद्रप्रस्थ में जो मैदानों में सभा बनाई ऐसी ये सभा किस लोक में मैंने किस लोक की सभा के जैसी है नारद जी ने कही ये तो सबसे विलक्षण है सबसे अलग है पर हम सुना रहे हैं तुम खुद अनुभव कर लो ये सभा हमारी कैसी है तो नारद जी ने इंद्र की कुबेर की वरुण की अग्नि की यमराज की सबकी सभाओं का अलग अलग वर्णन करके सुनाया और जब युधुष्ठ ने कहा कि आपने ब्रह्मलोक की सभा का वर्णन नहीं किया तो कृपया ब्रह्म सभा का वर्णन कीजिए तो महाभारत में लिखा है नारजी कहते हैं उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता क्यों बोले दस हजार वर्षों तक मेरु पर्वत पर तप करने के बाद तो मुझे ब्रह्म सभा में प्रवेश मिला था उनके बेटा है लेकिन सभा में नहीं घुस पाए हम दस हजार दिव्य वर्षों तक तब किया तब हमको ब्रह्म सभा में प्रवेश मिला और अब तो मेरा निरंतर ब्रह्म लोक में आना जाना बना रहता है लेकिन मैं वर्णन करके इसलिए नहीं सुना सकता क्योंकि वह इतना अद्भुत ब्रह्मा जी का लोक है कि उस सभा का सौंदर्य हर दूसरे क्षण में बदल जाता है अभी जो कुछ नक्काशी दिखाई पड़ रही है सात सजावट दूसरे क्षण में दूसरे तरह की हो गई तीसरे क्षण में तीसरे तरह की हो गई और एक से एक बढ़कर उसके नक्शे बदलते चले जाते हैं तो एक जैसी रहे तब तो मैं वर्णन करूं, और जो क्षण क्षण में बदल जाती तो मैं क्या वर्णन करूं? इसलिए कोई वर्णन नहीं कर सकता महाराज कैसे तपस्वी योगी ब्रह्मलोक में जाते हैं कई श्लोकों में नारद जी ने बताया है ब्रह्मलोक कोई छुई नहीं है जो कह दे रे ब्रह्मलोक क्या है हम तो सीधे सप्तावरण भेद के भगवान के धाम को जाएंगे बात तो बहुत अच्छी है लेकिन महाराज अपनी ओर देखने पर पता चलता है कि भजन तो है ही नहीं साधन है नहीं काम ऐसे हैं कि शायद नरक को भी नाक से कोड़ना पड़े कि मैं इसको कहां रखू और आशा लगाए हुए हैं इतनी बड़ी के सीधे सप्तावरण भेद कर हम वैकुंठ जाएंगे तो कान खोलकर कर सुन लो भगवान के कहने से आधा झूठ बोलने वाले युधिष्ठ को तो नरक का दृश्य देखना पड़ा और जो लोग भगवान का भगत भी अपने को मानते हैं और दिल खोल के झूठ बोलते हैं फिर उन्हें सोच लेना चाहिए अपने बारे में कि हम कहा जाएंगे बहुत से लोग झूठ बोलते हैं महाराज जी उसमें कुछ उनको भय और संकोच भी होता है पर बहुत से लोग ऐसे होते निडर भगवान ने उनकी छाती बड़ी कठोर बनाई है एकदम निर्भय होके झूठ बोलते हैं भैया जब तक जीवन में झूठ है असत्य है दम्ब है पाखंड है तब तक ये सब किया कराया भी सब गुड़ गोबर हो जाएगा इसलिए जीवन में सच्चाई का आदर करो सच्चाई को स्वीकार करो बहुत जरूरी है हमारी दशा तो ऐसी है चाहिए अमीर जुग जुरैना छाची पर यह बात यहां भगवान इसलिए कह रहे हैं कि मेरा शरणागत भक्त स्वर्गादि तो चले क्या धरती के भोग तो नहीं ही चाहे स्वर्गादि लोकों के भोग भी न चाहे वो ब्रह्मा जी के लोकों के भोग भी न चाहे क्योंकि ब्रह्मलोक पहुंचने के बाद भी नीचे आना पड़ेगा इसलिए भैया मेरी शरण में चला जा है क्योंकि माम उपे प्रश्न उठा कि भैया ब्रह्मा जी का लोक कैसा है।, ब्रह्मा जी की का क्या है कहते एक हजार चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है सहस्र युग पर्यंत आहरियत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांतम तेहो रात्र विदो जना ध्यान से सुने ब्रह्मा जी के एक दिन में एक हजार बार सत्युग एक हजार बार त्रेता एक हजार बार द्वापर एक हजार बार कलयुग व्यतीत तो हो जाता है इतना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि इसी हिसाब से ब्रह्मा जी का महीना इसी हिसाब से ब्रह्मा जी का वर्ष और इसी हिसाब से ब्रह्मा जी की सौ वर्षों की आयु होती है और सौ वर्ष पूरे करके ब्रह्मा का लोक भी नहीं रहता वो भी भगवान में लीन हो जाते ब्रह्मा जी ही लीन हो जाते तो दूसरा कहा तक रहेगा ये है महाराज स्थिति इसलिए अनन्न्य भाव से मेरा ही भजन करना चाहिए जो संपूर्ण प्राणियों में मुझे अविनाशी परमात्मा को देखता है वह भी अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है ये सर्वेशु भूते सुनश्यत सुना विनश्यति वह मेरा दिव्य धाम है जहां प्राप्त होके जीव लौट के नहीं आता है बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय छ महीने जो दक्षिणायन है वह कृष्ण है और छ महीने जो उत्तरायण है वह शुक्ल मार्ग है ऐसा समझना चाहिए यह श्रीमद भगवद गीता का भगवत कृपा से अष्टम अध्याय भगवान के चरणों में निवेदित हुआ बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय नौवें अध्याय में ज्ञान और विज्ञान के स्वरूप का निरूपण है जगत की उत्पत्ति का निरूपण है आसुरी संपत्ति वालों के लक्षण क्या हैं और देवी संपत्ति वालों के लक्षण क्या है आसुरी संपत्ति बंधन के लिए है और देवी संपत्ति मुक्ति के लिए है यह भी बताया गया है और भगवान की शकाम निष्काम उपासना का वर्णन किया गया और अंत में भगवत भक्ति की महिमा का वर्णन इस अध्याय में किया गया है देखिए आसुरी संपत्ति और देवी संपत्ति गोमाता देवी संपत्ति देने वाली है और दूसरे जो पशु हैं वो आसुरी संपत्ति देने वाले हैं भैंस बकरी भेड़ ये सब आसुरी संपत्ति देने वाले हैं और जर्सी तो महाआसुरी संपत्ति देने वाली है इसलिए देवी संपत्ति की प्राप्ति के लिए भारतीय देसी गौमाता का ही आदर करना चाहिए उसी का पालन करना चाहिए दैवी संपत्ति में पैदा हुए कैसे होते हैं युधिष्ठिर के जैसे होते हैं आसुरी सम्पत्ति में पैदा हुए कैसे होते हैं वो दुर्योधन के जैसे होते हैं कंस के जैसे होते हैं इसलिए दैवी संपत्ति में जो पैदा हुए हैं उनके लिए यह संपत्ति बंधन कारक नहीं है प्रशंसा करने का हमारा बहुत अधिक स्वभाव नहीं है लेकिन हमको बार बार अपने मन में ऐसा आता है कि इस पवित्र आयोजन के जो आयोजक हैं यहाँ बैठे हुए लोगों को ही लाभ नहीं मिल रहा है अपितु सारी दुनिया में बैठकर के लोग आस्तिक लोग भक्त लोग इसका लाभ ले रहे हैं तो हमारा मन ऐसा कहता है प्रभु प्रेरणा ऐसी होती है कि निश्चित जो इस पवित्र महान अनुष्ठान के आयोजक हैं भगवान ने जिन्हें निमित्त बनाया है वे निश्चित ही दैवी संपत्ति से युक्त हैं आसुरी संपत्ति से मुक्त नहीं हैं दैवी संपत्ति वाले ही इतना बढ़िया काम कर सकते रहवासा वाले महाराज जी बैठे हैं कहने में हमको कोई संकोच नहीं बड़े से बड़े सेठ भी एक महीने का इतना बड़ा आप कुंभ नहीं कर सकते कुंभ है हजारों लोग प्रसाद पा रहे हैं शुद्ध गोवृती प्रसाद सब संतों का ब्राह्मणों का उचित सत्कार हो रहा है और कोई भी दुखी नहीं है ए? दुनिया में एक से एक अमीर पड़े अमीरों की कमी है क्या लेकिन इतने पवित्र कार्यक्रम वे ही करा सकते हैं इतने मर्यादित और इतने श्रद्धापूर्वक जो दैवी संपत्ति वाले हैं आसुरी संपत्ति वालों के द्वारा ये संभव नहीं है इसलिए भैया भगवान से कहो हमको आसुरी संपत्ति से निकाल के दैवी संपत्ति की ओर लाइए भैया दैवी संपत्ति से युक्त लोग हो जाएंगे तो भारतवर्ष में एक भी गाय का वध नहीं होगा सभी गायों की सेवा होने लग जाएगी सभी गायों का पोषण होना लग, होने लग जाएगा इसलिए अपनी संपत्ति को गोमाता की सेवा में समर्पित करके आप दैवी संपत्ति के अधिकारी बने आसुरी संपत्ति क्योंकि दैवी संपद विमोक्षा निवंदाया सूरी मता देवी संपत्ति मोक्ष के लिए है और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए है बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय सकाम निष्काम उपासना भगवत भक्ति के स्वरूप का भी वर्णन किया है और भगवान ने कहा श्री भगवान उचो इदम तु ते गुह्यम प्रवक्षा वे ज्ञानम विज्ञान सहित यज्ञात्वा मोक्ष से, से शुभात। इसको जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे ये क्या है बोले राज विद्या राजगुह पवित्रद प्रत्यक्ष धर्म्य कर्तम्यय कितनी बढ़िया बात भगवान कह रहे हैं अश्रद्धा पुरुषा धर्मस्या पर अप्राप्य निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी जो श्रद्धा रहित व्यक्ति हैं वे मुझे तो प्राप्त करते नहीं है मेरी प्राप्ति की कामना ही उनके चित्त में नहीं होती उनका तो जीवन का लक्ष्य रोटी कपड़ा और मकान यही उनका लक्ष्य है भगवान लक्ष्य के बन नहीं पाए हैं ऐसे जो लोग हैं वो संसार में ही भटकते रहते हैं मृत्यु संसार चक्र में भटकते रहते हैं इसलिए मेरी प्राप्ति का संकल्प साधक को दृढ़तापूर्वक कर लेना चाहिए मया अध्यक्षण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुना तेन हेतुना नैन कौन ते और जगत भी परिवर्तते मुझ परमात्मा के इस, ए, सामर्थ्य से युक्त होकर के यह प्रकृति यह जगत की सृष्टि करती है इसलिए यह संसार चक्र घूम रहा है और भगवान ने यहाँ तक कह दिया जो लोग मुझे सामान्य मनुष्य मानते हैं वे मूढ़ हैं मैं मनुष्य नहीं हूँ मैं संपूर्ण देवताओं का भी स्वामी हूँ सर्वेश्वर हूँ ये बात उन लोगों के लिए हम निवेदन कर रहे हैं वे लोग कान खोल सुन लें जो श्री कृष्ण को परमात्मा मानने में हिचकिचाते हैं वो कहते वो तो योगी थे महापुरुष थे परमात्मा नहीं थे हमारे तुम्हारे जैसे ही थे उनका ज्ञान ज्यादा उन्नत था यदि गीता की दुहाई देकर ऐसे अपसिद्धांत की कोई चर्चा कर रहा है तो वो विद्वान नहीं है भगवान के शब्दों में वो मूढ़ है ऐसे मूढ़ को भी हमारा बंधन वो अपनी मूढ़ता का त्याग करे और श्री कृष्ण सच्चिदानंद परमात्मा हैं इस भाव को निश्चित रूप से स्वीकार करें महाराज श्री ब्रह्मा जी महाराज ने तो यहाँ तक कहा है जो अपने ज्ञान विज्ञान के अहंकार में आकर के भगवान के सगुण साकार मंगल में श्री विग्रह को श्री अंग को भगवान के स्वरूप को जो मिथ्या कहते हैं ते वे नारकीय प्राणी हैं तदवा इदम भवन मंगल मंगलाय मंगला नरक भागत प्रसंग गई भगवान ने कहा वो नारकीय प्राणी हैं जो मेरे मंगलमय सगुण स्वरूप को माया से युक्त बतलाते हैं वे नारकीय प्राणी हैं इसलिए भूल करके भी भगवान राम कृष्ण को के लिए यह नहीं कहना चाहिए कि राम जी भी आए वो भी चले गए कृष्ण जी भी आए वो भी चले गए अरे तुम जाओ तुम्हारे बाप दादे जाए राम जी न कभी आते हैं न कभी जाते हैं जो सब में रमण करते हैं उन्हीं का नाम राम जी है इसलिए उठ पटान बातें नहीं कहनी चाहिए वो वो चले गए वो वो चले वो को चले गए गए सच्चिदानंदघन परमात्मा है हम लोगों के जैसा उनका विनाशी आकार नहीं है इसलिए ज्ञान यज्ञ यजंतो माम उपास एकत्व पृथकत्व बहुदा विस्व तो मुखम हम लोग एक महीने के ज्ञान यज्ञ में दीक्षा लेकर के बैठे हैं लगातार सत्संग हो रहा है ये भगवान की हम सबके ऊपर बड़ी भारी कृपा है इसलिए जो मेरी शरणागति को प्राप्त नहीं करते मेरा आश्रय ग्रहण नहीं करते केवल लौकिक पारलौकिक भोगों के प्रति ही महत्व बुद्धि रखते हुए यज्ञ दान जप तप आदि पवित्र साधनों का अनुष्ठान करते हैं उन साधनों के फल स्वरूप उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और स्वर्ग में भोगों को भोगने के बाद फिर उन्हें धरती पर आना पड़ता है तेतम त्रैविद्या पा, पूत पापा येष्वा स्वरगतियसाद सुरेन्द्रलोकन दिव्यादा ते तेतम् भुक्त स्वर्गलोक विशाल क्षीणे पुण्ये मतलोक विशन्ति एवं धर्म ी धर्मनुप्रपन्नातागत काम कामभंते और जो अनन्यास तो माम ये जना अन्यों जान पर्युपासते योगक्षेमं वहाम्यहम जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं मेरी प्रेमपूर्ण उपासना करते हैं ऐसे जो निरंतर मुझ में लगे हुए साधक हैं मैं उनके योग और क्षेम का बहन करता हूं। अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम है योग और प्राप्त की सुरक्षा का नाम है क्षेम दोनों का मैं स्वयं ही बहन कर लेता हूं। अब अपनी अपनी दृष्टि है हमको तो श्रीमद भगवद्गीता विशुद्ध प्रेम शास्त्र के रूप में दिखाई पड़ता है हमें तो श्रीमद्भ भगवदगीता विशुद्ध भक्ति शास्त्र के रूप में दिखाई पड़ता है हमें तो दूसरा कुछ समझ में नहीं आता हर अध्याय में हर श्लोक में भगवत प्रेम की महिमा भगवत शरणागति की महिमा भगवत प्राप्ति की महिमा भगवत नाम की महिमा भगवान की लीला की महिमा हमारी समझ में आती है दूसरा हमें कुछ भी समझ में नहीं आता जो मेरी उपासना करके देवतांतर की उपासना कर रहे हैं अन्य देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं वेभी वस्तुता मेरी ही उपासना कर रहे हैं क्योंकि उन देवताओं का अंतर्यामी भी तो मैं ही हूँ इसलिए मेरी ही उपासना कर रहे हैं उपासना मेरी कर रहे हैं पर मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं यही है अविधि इसलिए हम ही सर्वयज्ञ इसलिए तेप्यन्य देवता भक्ता यजंते श्रद्धयान्विता कौंते पूर्वक मेरा यजन कर रहे हैं इससे महाराज जी एक बात सिद्ध हो गई कि भले ही देव देवता की उपासना कर रहे हो लेकिन भीतर से ये सिद्धांत समझे हुए हैं कि इन देवता के अंतर्यामे भी हमारे रघुनाथ जी हैं ये मान कर यदि उपासना की जा रही है तो वो अविधि पूर्वक नहीं फिर वो उपासना श्रेष्ठ हो जाएगी लेकिन यदि भगवान को भुलाकर देवता को ही प्रधान मान करके उपासना की जा रही है तो वो अविधि पूर्वक उपासना है गोस्वामी जी विनय पत्रिका में सबका वंदन करते हैं सबका स्मरण करते हैं सबसे पहले भगवान गणेश जी का स्मरण करते हैं गणपति जगवंद शंकर सुवन भवानी नंदन सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सवलायक लायक मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या विधि बुद्धि विधाता यहाँ तक तो सब ठीक है लेकिन उपासना किस लिए है बोले मांगत तुलसी दास कर जोरे बसहुराम सी मानस मोरे यही चाहते हैं इस तरह से उपासना करें तो वो अविधि नहीं है वो विधि पूर्वक की गई उपासना है और भगवान को भुलाकर देवताओं को ही मुख्य मान करके यदि उपासना की जाए तो वह उपासना का एक प्रकार से दोष ही है यही समझना चाहिए वह अन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं और दूसरे लोग गणेश जी की उपासना करते हैं ये तो तुलसीदास जी की उपासना है और दूसरे लोग बोले अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा लड़ुअन को भोग लगे संत करें सेवा ये तो सब ठीक है लेकिन कहीं भी भगवान के चरणों में प्रेम हो ये नहीं कहा जा रहा है यही अविधि है इसलिए भैया गणेश जी की उपासना करो गणेश जी के अंतर्यामी भी हमारे ठाकुर जी हैं उस रूप में भी हमारे रघुनाथ जी हैं देवी की भी उपासना शंकर जी की भी उपासना सूर्य की भी उपासना लेकिन इन सबके भीतर अंतर्यामी रूप से अपने भगवान का अनुभव करो और फिर प्रार्थना करो इन देवताओं से भी यही प्रार्थना करो हमारे श्री रघुनाथ जी के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए उनके स्मरण में हमारा मन लगने लग जाए यही प्रार्थना करनी चाहिए यो सी यजो सी ददासी तपस्यासी कौंते सब कुछ मेरे चरणों में अर्पित कर दो इसलिए जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं मैं उनमें हूं बे हैं हे अर्जुन तुम इस बात को पक्की तौर पर समझ लो कौन्तेय यी ही नमे भक्त प्रणश्यति मेरे भक्तों का नाश किसी काल में नहीं होता है और फिर महाराज अंत्यज पापमयी योनियों में जन्म लेने वाले जीव भी भक्ति करके मुझे प्राप्त हो जाते हैं फिर कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि कोई भजन करे तब तो कहना ही क्या है भगवान की प्राप्ति सबको हो जाती है इसलिए मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामी वैश्य मामस युक्त वात्मान मतपरायणा हे अर्जुन मेरे मन वाले हो जाओ मेरे भक्त बन जाओ मेरा पूजन करो मुझको ही प्रणाम करो और मेरे आत्म इस प्रकार से अपने अंतकरण को मुझमें समर्पित करके मेरे परायण भक्त हो करके और संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाओ यह नौवा अध्याय भगवान के चरण कमलों में अर्पित है बोलो भक्तवत्सल भगवान की समय पूरा हो गया प्रकरण पूरा नहीं हुआ और बहुत जल्दी जल्दी किया है सार सार कहा है फिर भी नहीं हुआ पूरा इसलिए कोई चिंता की बात नहीं गीता प्रधान है इसलिए बचे हुए प्रसंग की चर्चा हम कल फिर करेंगे श्री गीता महारानी की जय जय जय श्री राधे आज हमारे जयपुर वाले पूज्य श्री वेदांति जी भी आए हैं बड़े सौभाग्य की बात है हम सब भाग्यशाली हैं इन पवित्र आयोजनों के माध्यम से अच्छे महापुरुषों का संतों का दर्शन हम आप सबको प्राप्त हो रहा है हरी शरणम हरी शरणम हरी श हरी श हरी शो हरी शो हरी शो हरी श हरी श हरी श हरी शरण हरी शरण हरी शो हरी शो हरी शो हरि शणम हरी श हरी चैनल ऑफ इंडिया हमारी संस्कृति